दान हो जाता है आप विचार करो कुत्ते और चांडाल को अन्न खिला दिया गया उससे पुण्य हो जाता है तो गाय को ग्रास अर्पित करें गाय को अपने घर में कुठार खोलो और एक मुट्ठी चावल एक मुट्ठी गेहूं एक मुट्ठी चना एक एक मुट्ठी अन्न कुठार से निकाल करके एक पात्र में रख दो गौ माता के लिए उसका कितना बड़ा महात्मा आप विचार करें संपूर्ण भारतवर्ष के लोग यह निश्चय कर लें माताएं यह निश्चय कर लें कि हम अपने रसोई बनाने के पहले अन्य का कुछ अंश गौ सेवा के लिए निकाल देंगे तो उनके निकट में जितने गोसेवी महापुरुष हैं जितनी भी गोसेवी संस्थाएं हैं उनमें सहज गो माता को दाना की व्यवस्था हो जाएगी कुछ नहीं करना पड़ेगा लेकिन अब तो विचित्र बात है पहले पहली रोटी गाय को आखिरी रोटी कुत्ते को अब गाय और कुत्ता की रोटी भी लोग छोड़ते नहीं वो भी खा जाते ऐसी स्थिति है इसलिए अन्नदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है कहते हैं कि जो मनुष्य अन्नदान करता है किसी भी प्राणी को अन्न खिलाता है कहते हैं वह अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है आपको किसी अनुष्ठान में किसी यज्ञ में किसी ब्राह्मण का चयन करना है तो आपको पूछना चाहिए संध्या करते हो कि नहीं गायत्री जब तो हो कि नहीं किस शाखा कौन शाखा है तुम्हारी किस वेद का अध्ययन किया है आपने उस ब्राह्मण की परीक्षा करके ही उसे प्रवेश देना चाहिए किंतु नारजी कहते हैं कि भोजन के समय किसी का गोत्र नहीं पूछना चाहिए नप्रच्छेद गोत्र चरणम स्वाध्यायम देश आप कहा से आए हैं यह भी नहीं पूछना चाहिए आपका गोत्र क्या है आपकी शाखा क्या है यह भी नहीं पूछना चाहिए प्रेम से उसे पहले भोजन करा देना चाहिए इसके बाद आपको किसी विशेष सेवा में उसको लेना है तो आप पूछिए सारी बात अब भूखे मनुष्य से क्या पूछना कहते हैं जिस पवित्र आत्मा का अन्न खाकर ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर वेदों का स्वाध्याय करते हुए उस अन्न को अपनी जठर में पचाते हैं उस व्यक्ति की कई पीढ़ियां नरक से उबर करके स्वर्ग को गमन कर जाती हैं इतना बड़ा महात्म है अर्थात गुरुकुल व्यवस्था में बालकों को भोजन कराना और वेद वेदांग का अध्ययन करके वे अन्न को पचावे तो वह अक्षय पूर्ण होता है वह उसकी कई पीढ़ियां स्वर्ग चली जाती हैं और जब उसका जन्म होता है तो किसी अन्न धन से संपन्न पवित्र कुल में उसका जन्म होता है इसलिए प्राणवा अन्नद प्राण दो लोके सर्वदा प्रोचित तुषा अन्न ही प्राण है इसलिए अन्नदाता प्राणदाता है इसलिए अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ कहा गया देवता भी अन्नदान की पूजा करते हैं जैसे कहीं की भी मिट्टी में बीज डाल दो उर्वरा भूमि हो तो बीज अंकुरित तो हो जाता है किंतु कहीं गंगा जी का द्वाब होता है बीच का गंगा जी का टीला है सरयू जी के बीच का भाग है गंगा यमुना के बीच का भाग है तो कोई कोई मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है वहाँ तो ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता थोड़े सा श्रम करने पर ही और बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होती है इसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री जानकी नाथ भगवान की हम लोग भाग्यशाली हैं रेवासा महाराज पधारे हैं विराज हैं तो किसी भी खेत में बोया हुआ अन्न ऊसर बंजर न हो बस अंकुरित होता है फलित होता है किंतु बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी में बहुत उपजाऊ खेत में यदि अन्न बोया जाए तो उसका बहुत अधिक लाभ बोने वाले को मिल जाता है तो कहते ये साधु ब्राह्मण जो है ना ये सबसे उत्तम खेत हैं इसलिए ब्राह्मण के मुख में अन्न चला जाए साधु के मुख में अन्य चला जाए, तो इससे बड़ा खेत और कोई दूसरा नहीं है। यहां तक लिखा है तक लिखा कि एक मुट्ठी अन्न भी वैष्णव रूपी साधु रूपी मुख की अग्नि में जो आहुति देता है तदन्नम मेरुणा तुल्यम वर्धते एक मुट्ठी अन्न जो गऊ ब्राह्मण और साधु के मुख में जाता है वह सुमेरु पर्वत के समान परलोक में जाकर हमें प्राप्त होता है इसलिए संत सेवा की महिमा ब्राह्मणों की सेवा की महिमा की विशेषता कही गई है कहते हैं कि अन्नदान ही ऐसा दान है जो दाता को भी जिसका फल मिलता है और भोक्ता को भी फल मिलता है दाता को तो पुण्य फल मिलता है और भोक्ता को तृप्ति मिल जाती है तुरंत तुरंत फायदा हो जाता है भोक्ता को दाता को दोनों को जितने दान हैं उन सबका फल परोक्ष है किंतु अन्न दान का फल प्रत्यक्ष है दाता और गृहता दोनों ही लाभान्वित तो हो जाते हैं ब्रह्मा जी से एक बार संपूर्ण देवताओं ने पूछा कि अमृत का दान क्या है अमृत सबसे उत्कृष्ट वस्तु है अमृत का दान क्या है तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा वस्तुतः अमृत अन्न ही है इसलिए अन्न का दान अमृत दान है क्योंकि बिना अन्न के प्राण नहीं रह सकते इसलिए मृत्यु को मिटाने वाला अन्न है अन्न का आहार न मिलने पर सब अलग अलग हो जाते हैं इसलिए अन्नम भुवम दिवम खमचो सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम अन्नम हिमृतम इत्याह पुराक प्रजापति ही ब्रह्मा जी ने अन्न को ही अमृत कहा इसलिए अन्न दान अमृत दान है इसलिए युधिष्ठिर हमने तुम्हें दान धर्म पर्व का विस्तार पूर्व वर्णन करके सुनाया है इन समस्त दानों में तुम तीन दानों को कभी छोड़ना नहीं कौन कौन बोले भूमि दान गोदान अन्नदान और स्वर्णदान इन चार प्रकार के दानों से कभी वंचित मत होना गोदान इसलिए श्रेष्ठ है कि गोदान के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए स्वर्ण श्रृंगमयी गाय का दान किया जाता है पैरों में रजत और श्रृंग में स्वर्ण तो गोदान के साथ स्वर्णदान हो जाता है फिर केवल गोदान करने से पुण्य नहीं होता गोष्ठ बनाना चाहिए उसको घूमने फिरने की जगह होनी चाहिए तो उसके साथ भूमिदान भी हो जाता है गोशाला बनाकर देनी चाहिए तो उसके साथ ग्रहदान हो जाता है तो गाय को कम से कम एक वर्ष के दाने की व्यवस्था करना चाहिए तो अन्नदान हो जाता है तो गोदान को भीष्मी कह रहे हैं इसलिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि गोदान में अन्नदान स्वर्ण दान भूमिदान समस्त प्रकार के दान गोदान में आ जाते हैं गोदान का अंग बन करके वह आ जाते हैं इसलिए गोदान को सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया बहुत लंबा अध्याय है किस नक्षत्र में किसका दान करना चाहिए और उससे किस फल की प्राप्ति होती है सुवर्ण जल आदि के दान की भी बड़ी महिमा है जल दान की बड़ी महिमा है इसलिए पुराने लोग कुआं खुदवाते थे बावड़ी बनवाते थे तालाब खुदवाते थे सर्व तारयते वंशम यस खाते जलाशय गाव पिबंध विप्राश्च साधवर सदा हे युधिष्ठिर जिसके द्वारा खुदवाए भय तालाब में गौज पानी पीती हैं ब्राह्मण स्नान संध्या आदि करते हैं संत पुरुष स्नान संध्या आदि करते हैं कहते हैं वह जलाशय बनाने वाले के संपूर्ण खानदान का कुटुंब का भी उद्धार कर देता है सबको निष्पाप बनाकर स्वर्ग भेज देता है किस ऋतु तक पानी रहे तो क्या महात्म है अलग अलग उनका महात्म है ग्रीष्म काल तक जिस जलाशय में पानी नहीं सूखता है कहते ऐसा जलाशय खुदवाने वाला व्यक्ति वह अनंत अक्षय सुख स्वर्ग में प्राप्त करता है किसी को इच्छा है कि हमारा स्वरूप बहुत अच्छा हो जाए अथवा जन्मांतर में हमें बढ़िया सुंदर स्वरूप मिले अभी तो जैसा तैसा बना दिया भगवान ने बहुत सुंदर स्वरूप हमारा हो ऐसी किसी की इच्छा हो तो भीष्मी जी कहते हैं आश्विन मास में गाय के घी का दान भारतीय देसी गाय के घी का दान करना चाहिए उससे रूपवान हो जाता है मनुष्य दान करने से रूपवान होता है और महाराज जी कभी हमारे ऊपर भूत प्रेत पिशाच आदि जो आसुरी आत्माएं हैं उनका प्रभाव हमारे चित्त पर न होवे हमारे शरीर पर न होवे ऐसी किसी की इच्छा हो तो क्या करें भीष्म जी कहते हैं पायसम सर्पिशा मिश्रम द्विजेभ्यो यह प्रयक्षति गृहम तस्य नरक्षांशी धर्षियती कदाचनो जो बढ़िया अधौौटा दूध की सुंदर गाढ़ी गाढ़ी खीर जिसमें घी भी पड़ा हुआ हो और शहद भी पड़ा हुआ हो ऐसी खीर बढ़ी ठंडी करके ब्राह्मणों को संतों को प्रेम से जिमाता है उसके घर पर कभी आसुरी आत्मा का प्रवेश नहीं होता है कितना बढ़िया उपाय है जितनी बढ़िया खीर भीष्म जी ने बताई है उतनी बढ़िया खीर आप ब्राह्मणों को संतों को जिमाओ तो हाथ जोड़कर यह नहीं कहना पड़ेगा महाराज आशीर्वाद दीजिए ऐसी खीर जो भी पाएगा उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा तो इस प्रकार से ये बड़ी भारी महिमा है कमंडलु दान की महिमा है कमंडलू का जो दान करता है वो कभी प्यासे नहीं मरता बहुत से लोग प्यासे ही मर जाते कोई पानी देने वाला नहीं होता कमंडल दान करने वाले को प्यास से नहीं मरना पड़ता है और वह कभी संकट में नहीं पड़ता है जूता सकट तिल भूमि और गऊ अन्न सब के दान का बहुत बड़ा महात्म है और कहा कि अतः परंतु गोदानंग की श्यामिते गावोधिका तपस्वीभ्यस्मा सर्वेभ्य महेश्वरों देव तपस्ता तपस्ता सहा स्थित भीष्मजी कह रहे हैं कि संसार में जितने ऋषि मुनि महात्माएं हैं तपस्वी हैं उन तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ गाय है इसका मतलब गाय महान तपस्विनी है गाय की सेवा महान तपस्वी ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा है इसलिए भगवान शंकर ने गायों के बीच में रहकर ही तप किया था और सिद्धि प्राप्त की थी इसलिए गायों के मध्य बैठकर भजन करने की भी बड़ी भारी महिमा है गाय अपने शरीर से जितने भी द्रिव्य हैं उनसे बड़ी भारी सेवा सब जीवों का उपकार करती है कहते रंति देव ने यज्ञ किया और यज्ञ करके गायों का दान किया तो गायों का दान करने के पहले गायों को स्नान आदि कराया जाता है फिर उनको श्रृंगार कराया जाता है तो इतनी गायों का दान किया इतनी गायों का दान किया एक अरब गायों का दान रंजदेव ने किया कितना एक अरब गायों का दान रंजदेव ने किया और इतनी गायों को स्वर्ण श्रंगमयी बनाकर जब उन्होंने खड़ा किया तो उनके खुरों के प्रहार से वो भूमि दब गई गड्ढा जैसा हो गया और उनके पास आसपास खड़े होने से जो उनके शरीर में गर्मी आई और उनके शरीर में जो जल का प्रभाव था वो टपक कर उस गड्ढे में एकत्रित हुआ और गोचर्म से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है चरमनवती महाभारत में व्यासी कह रहे हैं कि चरमनवती नदी गायों के शरीर से प्रकट हुई है गोचर्म से प्रकट हुई है इसी चरमनवती नदी को चंबल कहा गया चंबल जिसको हम लोग आजकल चंबल कहते हैं इसी को पुराणों में चरमनवती नदी कहा गया इसलिए लिखा है कि जाने अनजाने गोबध जिससे हो गया है वो यदि बहुत पश्चाताप करे गोबध का प्रायश्चित करे और चंबल नदी में जाकर स्नान कर ले तो फिर उस पाप का परिणाम उसे नरक में नहीं भोगना पड़ता वो मुक्त हो जाता है इतना माहम्य है चंबल नदी के जल का उसमें स्नान करने वाले गोबध से मुक्त हो जाते हैं यह वर्णन किया गया कहते हैं, राजन गोचरमभ्य प्रका प्रवर्तिता गायों के चरम से चरमणवती नदी प्रकट हो गई अमृतम वै गवाम क्षीरम इह त्रिदसा पति त्रिदाधिप तस्मा ददातीय धोनी अमृत धेनुम अमृतम स देवराज इंद्र ने कहा कि इस ब्रह्मांड का अमृत गाय का दूध ही है इसलिए गाय का दान अमृत का दान है जो सबसे श्रेष्ठ दान है इसलिए गोदान की बड़ी भारी महिमा है महाराज जी अच्छी प्रजाति के नंदी के दान की महिमा है गोदान से जिस पुण्य के फल की प्राप्ति होती है उससे दस गुना पुण्य एक अच्छे वृसभ का किसी गोशाला में दान करने से प्राप्त हो जाता है आज भारतवर्ष की बहुत सुंदर सुंदर नस्लें खराब हो गई गायों की कुछ तो समाप्त तो हो गई कुछ समाप्त तो हो रही हैं कारण क्या है नकारा नंदी वे नस्ल बिगाड़ रहे हैं इसलिए उन नकारा नंदियों को एक अलग गो सदन में आश्रय मिल जाए और जो अच्छे प्रजाति के स्वस्थ नंदी हैं ऐसे नंदियों को गोष्ठ के लिए दान करना चाहिए तभी नस्ल सुधार संभव है अन्यथा नस्ल सुधार नहीं हो सकती है अन्नदान जलदान की महिमा का वर्णन किया गोदान की विधि का वर्णन किया एक विशेष बात कही कि गोद्रव्य देवद्रव्य और ब्रह्म इन तीन प्रकार के द्रव्यों से आजीवन बचना चाहिए गोद्रव्य गाय की सेवा का कोई अंश हमारे पेट में न चला जाए गो ब्राह्मण का धन गाय की सेवा के लिए दिया हुआ धन ब्राह्मणों की सेवा के लिए दिया हुआ धन और देव देव माने मठ मंदिर ये देव है यह अन्य भी बचाना कठिन होता है इसलिए गो सेवा के निमित्त जो आवे वो गो सेवा में संत सेवा के निमित्त आवे संत सेवा में ठाकुर सेवा के निमित्त जो आवे वो ठाकुर सेवा। देव के का बड़ा भारी दोष बताया गया है इसलिए ब्रह्मस्वम न हरतव्यम पुरुषेण विजानता ब्रह्मस्वम हृतम हंती नृगम ब्राह्मण गौरीव कहते हैं नृग कितना बड़ा दानी था लेकिन धोखे से ब्राह्मण की गाय उसके गोष्ठ में आ गई और उसने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया इतने से अपराध के कारण उसे गिरगिट बनना पड़ा इसलिए ऐसा विचार रखना चाहिए के ताके उपाख्यान का भी वर्णन किया है और गायों के लोक का वर्णन किया है इस ब्रह्मांड में प्रकृति मंडल की सीमा जहां समाप्त तो हो जाती है वहां दिव्य गोलोक विराजमान है श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा की सभी महापुरुषों ने सभी को हमारा दंडवत प्रणाम आपके रूप में साक्षात कनक भवन बिहारी जी पधारे साक्षात हनुमान जी महाराज पधारे हम सब कृतार्थ हुए जय जय श्री सीताराम बड़ी कृपा सीता स्वर्लोक किस्ति मम संदेहो गवाम लोक प्रति प्रभो तत्व श्रोत गोदा यसंती तो कहते महाराज हमने गोलोक की बात बहुत सुनी है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 राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।, राम, राम, राम तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा महाराज गोलोक की चर्चा बहुत हमने सुनी है तो गायों का भी कोई स्वतंत्र लोक है भीष्म जी बड़े प्रसन्न हुए और भीष्मजी ने कहा कि जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो यही प्रश्न देवराज इंद्र ने किया था देवराज इंद्र ने कहा कि सौ अश्वमेध यज्ञ करके तब हमें यह पवित्र इंद्रासन प्राप्त हुआ है इंद्र पद हमें प्राप्त हुआ है लेकिन अनेक महापुरुषों को जीवात्माओं को हम देखते हैं कि वे जब गोलोक के लिए प्रस्थान करते हैं और मेरे लोक में होकर के जब जाते हैं तो अपने तेज से स्वर्ग लोक को भी तिरस्कृत कर देते हैं और मेरे तेज को भी तिरस्कृत कर देते हैं तो इतना तेज उन्हें कैसे प्राप्त हो जाता है ये कौन सा लोक गोलोक है उस समय श्री ब्रह्मा जी महाराज ने गोलोक की महिमा का वर्णन किया था और ये गोलोक किसको प्राप्त होता है एकदम स्पष्ट लिखा है कि गोलोक अनन्य भाव से श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक गो सेवा करने वालों को गो उपासना करने वालों को गो भक्ति करने वालों को और गायिका दान करने वालों को उस दिव्य गोलोक की प्राप्ति होती है इतनी बड़ी महिमा है एक बात और सुन लें दान में जो गाय मिली हुई हो उसको बेचने से बेचने वाला नरक जाता है इसलिए भैया गोदान में जो गाय मिल जाए किसी भी अवस्था में उसको बेचना नहीं चाहिए यदि संभव नहीं है हमसे सेवा तो जो गोसेवा करते हैं जिन्हें आवश्यकता है उन्हें बिना मूल्य लिए दे देना चाहिए लेकिन बेचना नहीं चाहिए जब दान में सर्वोपरि गोदान है और उसे बेचने के लिए महाभारत में व्यास जी भीषम जी मना कर रहे हैं तो फिर कौन सा ऐसा दान है जिसको बेचने का शास्त्र विधान कहा जाए शास्त्र में अपने मत के समर्थन की बातें सबको मिल जाती हैं। हम कहां तक कहें मांसाहारी भी अपने अपने विचारों का समर्थन किसी न किसी पोथी की बात से कर लेते हैं पर विवेक की बात है विचार की बात है आज महाराज जी से भी हमारी इस विषय पर चर्चा हुई विचार की बात है जो भी वस्तु हमें दान में मिली है वो किस लिए कि गृहता दान में प्राप्त उस वस्तु का उपभोग करे उपयोग करे, इसलिए मिली ना बेचने के लिए तो नहीं मिली है। तो जो जितनी वस्तु हमारे उपयोग में आ सकती है उतने का हम व्यवहार करें और जो हमारे उपयोग से अतिरिक्त है जिन्हें आवश्यकता हो उनके बिना मांगे उसको दे दें दरिद्रता आती क्यों है दरिद्रता का कारण ही यही है दान न करना यही दरिद्रता का कारण है महाभारत में कल भी आपने सुना जो दान नहीं करते वे दरिद्र होते हैं इसलिए भगवान व्यास महाभारत में कह रहे हैं श्रीमंतों को अपनी इस लक्ष्मी को अक्षय बनाने के लिए दान करना चाहिए दरिद्र मनुष्य भी इस दरिद्रता के पाप से बच जाए इसके लिए उसे दान करना चाहिए हमें एक सौराष्ट्र के महान संत की बात याद आती है पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज बहुत अच्छे संत थे हम अनेकों प्रसंगों में उनका स्मरण करते एक बार उन्होंने हमसे एकांत में कहा बोले स्वामी जी ये जो भिक्षा मांगते हैं इनको पहचानते हो हमने कहा महाराज जी इनको पहचानना क्या है भिखारी हैं, बाबू दया करो कुछ दे दो तुम्हारा भला होगा कुछ लोग कहते जो देगा उसका भला जो न देगा उसका भी भला सब तरह की बातें कहने वाले लोग होते हैं बोले स्वामी जी इनको जानते हो ये कौन है हमने कहा महाराज जी भिखारी है गाड़ी में जा रहे थे उस समय चर्चा चल रही थी बोले ये कौन है भिखारी तो उन्होंने कहा ये भिखारी नहीं है तुमको भिखारी देखने में लग रहे हैं ये पूर्व जन्म के अरबपति खरपति करोड़पति लोग हैं जिन्होंने खूब धन कमाया दान नहीं किया अब भगवान ने उनके हाथ में कटोरा थमा दिया है ये मांगो जब तुम दे नहीं सकते तो तुमको दरदर पर बाबू दया करो एक रुपया दे दो चाय पीने के लिए दे दो ये गुहार करनी पड़ेगी बोले आप देखो दिव्य दृष्टि से देखो तो ये सब पूर्व जन्म के करोड़पति हैं जो भीख मांगते हैं और ये भीख मांगकर शिक्षा दे रहे हैं हमने पूर्व शरीरों में धन कमाया दान नहीं किया इसलिए हमें दरदर की ठोकर खानी पड़ रही है इसलिए तुम भी ऐसा मत करो तुम दो जिससे तुम्हें इस दुर्दशा से ग्रसित न होना पड़े बुरा नहीं मानना जो बच गया पता नहीं किस रास्ते में जाएगा कैसे नष्ट होगा और कितने नीचे ले जाएगा व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता और जो पवित्र काम में लग गया वो सार्थक हो गया बात लोगों की समझ में आ जाए तो महाराज राष्ट्र में कोई गाय भूखी प्यासी नहीं रहेगी परोपकार परायण महान महानुभावों को कोई संकट नहीं आएगा परमार्थ पथ में उनको कोई अभाव की अनुभूति नहीं होगी इसलिए अब सुन लो गोलोक जाना चाहते हैं हम सब आप सब की नहीं अरे श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचना चाहते हैं कि नहीं भगवान के चरणों में गोलोक बिहारी बैठे हैं आपके तो श्री ठाकुर जी भी जहां विराजते हैं उनका नाम ही गोलोक बिहारी तो गोलोक बिहारी के चरणों में पहुंचना चाहते हैं इसके लिए महाभारत के दान धर्म पर्व में ये जो अध्याय है तिहत्तरवा अध्याय इस अध्याय के ग्यारह बारह और तेरह इन श्लोकों को नोट कर लेना चाहिए इसमें लिखा है कि गोलोक की प्राप्ति का अधिकारी कौन है इतने लक्षण जिसमें होंगे वो गोलोक जाएगा और ये लक्षण नहीं होंगे फिर चाहे जो नाटक कर लो गोलोक तो नहीं मिलेगा और कहीं जाना पड़ेगा हो सकता भगवान के लोक में न जाओ भगवान के साले साहब के लोक में जाना पड़े नहीं? भगवान का लोग गोलोक है और भगवान के साले साहब का लोक हम लोग हैं कहीं न कहीं तो जाना पड़ेगा कि नहीं यह सर्व मंसा पुमान सदा भवितो धर्म धर्मयुक्ता माता पिताचिता सत्ययुक्ता शुश्रूषिता ब्राह्मणांद अक्रोधनो गोसु तथा द्विजेशु धर्मे रतो गुरु शुश्रूषक यावत् याव्जीव सत्यवृत्त दाने रो यमीचापराधे मृदुर्दपरायणश्श्च सर्वातिथिश्चा दया तथा दयावान्दृगुणो मन वस् प्रया लोक गवाम शाश्वत चाव्ययच गवा शाश्वतम अव्ययं गोलोक गवाम लोक स ग्छति ऐसे अक्षय अविनाशी गोलोक को प्राप्त करता है कौन मनुष्य कहते जिसने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अपने संपूर्ण जीवन में मद्य और मांस का सेवन नहीं करूंगा व्यसन नहीं करूंगा वो व्यक्ति भी गोलोक जाने का अधिकारी है ये सब लक्षण होना चाहिए मांस भक्षी को कभी गोलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती मद्यपान करने वाले को व्यसन करने वाले को कभी गोलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए मध्य मांस का सेवन नहीं करना चाहिए व्यसन भी नहीं करना चाहिए सर्व मांसानि न भक्शी तोमान सदा भवितो धर्मयुक्ता भावितो धर्मयुक्ता पहला लक्षण मध्यमांस आदि का सेवन न करे दूसरा लक्षण है सदा धर्मशील बन करके रहे अधर्म का आचरण न करे माता पिता का भगवत भाव से पूजन करे कितनी ऊंची बात भीष्म जी कह रहे हैं कोई भले ही भक्ति करता है भगवान की पर माता पिता का अनादर करता है तिरस्कार करता है तो उसे भी गोलोक की प्राप्ति नहीं होगी भले ही वो घिस गिस्ट, घिसते घिसते पूरी माला घिस डाले तो भी गोलोक नहीं मिलेगा माता पिता का अपमान करने वाले को भी गोलोक नहीं मिलेगा माता पिता की सेवा करता है सत्य का भाषण करता है किसी भी अवस्था में ब्राह्मणों की संतों की निंदा नहीं करता है और अक्रोधन ब्राह्मण पर क्रोध नहीं करता और गाय पर क्रोध नहीं करता कई बार ऐसी परिस्थितियां क्रोध करना पड़ता है लेकिन परिस्थिति आने पर भी जो गाय और ब्राह्मण पर कोप नहीं करता धर्म में लगा हुआ है धर्म रता गुरु शुश्रूष क्य और श्री गुरुदेव भगवान की सेवा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करता है संपूर्ण जीवन में सत्य सदाचार का आदर करता है वह दानशील होता है क्षमाशील होता है कोमल होता है जितेंद्रिय होता है और भगवान का भक्त होता है सभी अतिथियों का आदर करने वाला होता है कहते इतने प्रकार के गुण किसी व्यक्ति में आ जाएं तो वह गोलोक का अधिकारी होगा और नहीं तो बातें लंबी चौड़ी करो गोलोक साकेत वैकुंठ की गोलोक की प्राप्ति वैकुंठ की प्राप्ति साकेत की प्राप्ति उनका अधिकारी वही है जिसमें इस प्रकार के लक्षण होंगे अग्रस्वामी जी महाराज ने श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने अपनी वाणी में कुंडलिया में कहा है चाकरी चोर सेवा नहीं करना चाहते चाकरी चोर हाजिर कवल इतने हु पर आस गाडर आनी उनको को बांधी चरे कपास श्री अग्रस्वामी जी महाराज कह रहे हैं चाकरी चोर सेवा नहीं करना चाहते न गौ सेवा न संत सेवा न माता पिता की सेवा न ब्राह्मणों की सेवा न गुरु महाराज की सेवा न ठाकुर जी की सेवा सेवा नहीं करना चाहते हाजिर कबल खाने के लिए हर समय तैयार हैं इतने पर भी आशा लगाते हैं कि हम तो सप्तावरण भेद कर सीधे बैकुंठ को लोग साकेत जाएंगे कहते तो भी आशा लगाना छोड़ दें ये तो वही बात हुई किसी गरीब आदमी ने इसलिए गाड़र का पालन किया था भेड़ का पालन इसलिए किया था कि हमको ऊन मिलेगी खेत में कपास पैदा हो जाएगा और भेड़ से ऊन मिल जाएगी कपास और ऊन मिलाकर कुछ दरी चादर कंबल बना लिया जाएगा और कुछ बिक्री हो जाएगी तो कुछ मुनाफा होगा वो महाराज जैसी भेड़ लाया भेड़ ने सब खेत चर लिया कपास तो भी आई नहीं थी छोटी छोटी पौध थी और भेड़ सब खेत चर गई ऐसी गाड़र आनी ऊन ये देहरूपी गार्डर सेवा संत सेवा ठाकुर सेवा रूपी पवित्र साधन के लिए मिली थी और कपास तो सब चर लिया इसने और भजन नहीं किया इसलिए बहुत आवश्यक है कौन कौन प्रकार के पाप करने वाले लोग नहीं जाते हैं उनका भी एक श्लोक में वर्णन किया है और गाय को चुराने का गायों की तस्करी का बड़ा भारी पाप का वर्णन किया है गायों की तस्करी नहीं करनी चाहिए और महाराज जी यहाँ तक लिखा है भीष्म जी कह रहे हैं हिंस्याद वा विक्रयाथम ही भक्ष निरंकुश घातयान पुषमुरर्थि घातको वापस्युम यहाँ रो तर्षा मज्यते कितना भयंकर पाप है गोबध भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो उछृंखल मनुष्य गोमांस का व्यवसाय करता है गाय की चमड़ी हड्डी आदि का व्यवसाय करता है गाय की हिंसा करता है अथवा गोमांस खाता है कहते हैं वह व्यक्ति महापापी है गाय की हत्या करने वाला गाय के शरीर के हड्डी मांस चर्म आदि का व्यापार करने वाला और गाय का मांस खाता नहीं गाय मारता नहीं है किंतु ये कहता है महाराज फिर क्या समाधान होगा इसलिए अनुपयोगी गोवंश को समाप्त कर देना चाहिए इस तरह के भी अभागे लोग इस भारत की धरती पर पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि अरे भाई क्या है जो अनुपयोगी पशु है उनको तो काट देना चाहिए महाभारत में लिखा है जो गोवध का समर्थन करता है वो भी अपने कुटुंब खानदान के सहित भयंकर नरक में जाता है अब नाम हम नहीं लेंगे देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक के अब ये शासन से तो सभी भारतवासी आशा कर रहे हैं कि इस वर्तमान शासक शासन में वर्तमान बुद्धिमान सहृदय शासक के द्वारा गोवध का कलंक सदा सर्वदा के लिए भारत की धरती से समाप्त कर दिया जाएगा ऐसी आशा लोग कर रहे हैं भगवान कृपा करें शासकों में सदविचार सदबुद्धि बनी रहे और वे इस पवित्र कार्य को करके अक्षय कीर्ति और अक्षय सुख प्राप्त करें इस राष्ट्र को सच्ची उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करें भगवान से प्रार्थना है महाराज इस महाभारत के श्लोक के अनुसार जिन जिन शासकों के शासन काल में गोबध का समर्थन किया गया है कट्टी घरों के लाइसेंस दिए गए हैं गोमांस का निर्यात बढ़ाया गया है वे सब के सब अपने कुटुंब खानदान के सहित नरक के अधिकारी हैं उनके नाम पर चाहे जितनी माला पहना लो और आंसू बहा लो यदि वे गोबध के समर्थक रहे हैं तो वे और कहीं नहीं नरक में पड़े हैं यातना भोग रहे हैं महाभारत में लिखा है हम नहीं कह रहे अपने मन से बनावटी बात नहीं कह रहे हैं। वे सब नरकगामी हैं घातक खाद का वापी तथा जो मारने वाला है कसाई है जो गोमांस खाने वाला है अथवा जो गाय के बध का समर्थन करने वाला है ऐसा व्यक्ति जब तक महाराज कहते हैं उस गाय के शरीर में जितने रोया हैं उतने हजार वर्ष तक उसको रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है इतना भयंकर पाप है इसलिए भैया इस पाप से बचो गाय मारने वाले गाय की तस्करी करने वाले गाय की हिंसा करने वाले इन सबको शास्त्र में मृत्यु दंड का विधान किया गया है मृत्युदंड का विधान है इसलिए भैया ये गाय की बहुत बड़ी महिमा है ऐसा विचार करके गोवध न हो ऐसा ही प्रयत्न सबको करना चाहिए व्रत नियम ब्रह्मचर्य माता पिता गुरु की सेवा की महिमा का भी वर्णन किया गया और अंत में इस अध्याय में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है तस्य राजन फलम बुद्धि शुश्रूषते चम पितरम यर न चा सूएत कदाचन मातर भ्रातर वापी गुरुम आचार्य मे मेव तस्जन फल बुद्धि स्वरलोक स्थानमर्चित न चपश्येत नरक गुरुशुश्रूषयात्मान कहते गुरु गुरुशुश्रूषा करने वाला कभी नरक नहीं देखता देखिए कितनी ऊंची बात है माता पिता और गुरु की सेवा करने वाले को कभी नरक देखना नहीं पड़ता है इतनी महिमा है महाराज गोदान की विधि गो से प्रार्थना कैसे करें, गायों के निष्क्रय दान की विधि क्या है गोदान करने वाले राजाओं की नामावली है किन किन राजाओं ने गोदान किया है कपिला गायों की उत्पत्ति की महिमा का वर्णन है और कहा है भीष्मज जी ने बत्सलाम गुण संपन्ना तरुणीम वस्त्रसंयुता दत्वेदृशीम गाम विप्राय सर्व पाप प्रमुच्यते बछड़े से युक्त तो हो गुण सम्पन्ना हो तरुणी हो वस्त्रों से अलंकृत तो हो ऐसी गाय पवित्र ब्राह्मण को जो देते हैं वो संपूर्ण प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं यज्ञ रवाप्यते सोमा सच गोषु प्रतिष्ठिता ततोदेवा प्रमोदते पूर्वमृत्ति ततस्तता यज्ञ से सोम की प्राप्ति होती है सोम माने अमृत और वह सोम गायों में प्रतिष्ठित है इसलिए गायों की सेवा से और यज्ञ भी संपन्न हो जाता है ऐसी महिमा है भगवान शंकर ने इसीलिए वृषभ ध्वज नाम धराया है एक चरित्र महाभारत में लिखा है व्यासी ने भीष्म जी कह रहे हैं कि एक समय की बात है भगवान शिव बैठकर कैलाश में ध्यान कर रहे थे उसी समय सुरभि गाय के बछड़ाने जुगाली करते हुए अपने मुंह से जो कुछ दूध का फैन था वो शंकर जी के मस्तक पर गिरा दिया शंकर जी ने ने नेत्र खोले तो थोड़ा क्रोध आया कि ये प्राणी हमारे ऊपर अपना जूठा गिरा रहा है शंकर जी को क्रोध क्यों आया ये गो की महिमा को प्रकट करने के लिए क्रोध आया नहीं शंकर जी को कहाँ क्रोध शंकर जी ने क्रोध किया तो उनकी दृष्टि पड़ते ही हजारों गायें वे पहले सब गाय सफेद थी शंकर जी की दृष्टि पड़ने से रंग बिरंगी हो गई कोई श्यामा हो गई कोई नीली हो गई कोई एकदम काली हो गई कोई गुलाबी हो गई कोई लाल हो गई महाराज अब तो उन गायों का दर्शन नहीं है गर्ग संगीता में विविध रंग की गायों का वर्णन है हरे रंग की गायों का भी वर्ण ताम्रवर्ण गायों का वर्ण ताम्र ताम्रवर्ण की गाय तो उपलब्ध होती हैं, पर हरे रंग की वर्ण गोपुच्छी का मयूर के समान रंग वाली गाय ये गाय दिखाई नहीं पड़ती महाराज ऐसी भी गायें होती हैं ये रंग बिरंगी गाय भगवान शंकर की दृष्टि पड़ने से हो गई और उसमें ब्रह्मा जी ने कहा महादेव जी आप रोष क्यों करते हैं गायों का बछड़ों का जो फेन है वो झूठा नहीं माना जाता है आप पवित्र हो गए उसमें गो माताओं ने अपना वृषभ श्री शंकर भगवान को प्रदान किया वृषभम च दद तस्मयी सह गोभी प्रजापति प्रसादया मा मनस्तेन रुद्रस्य रुद्र भारत और कहते भगवान शंकर को प्रसन्न किया शंकर जी ने वृषभ को अपना वाहन बनाया और ध्वज तस्तृष ध्वजा अपने ध्वज को भी ब्रशव में अपने ध्वज में वृषभ का चिन्ह अंकृत किया भगवान शंकर का नाम वृषभद्वज है और वाहन के रूप में भी उन्होंने वृषभ को स्वीकार किया गोदान की विधि का भी कई बार वर्णन किया गया है और गौ की तपस्या गौओं ने तपस्या करके वर प्राप्त किया है कहते एक समय की बात है कि गो माताओं ने भीष भीष्म जी वशिष्ठ जी कह रहे हैं गो माताओं ने एक लाख वर्ष तक कठोर तपस्या की और एक लाख वर्ष तक कठोर कर तपस्या करके उन्होंने भगवान से वर मांगा था कि हमारे गोबर से स्नान करने पर और गोबर का लेप करने पर कैसी भी अशुद्धि समाप्त हो जाए दोष दूर हो जाए वो पवित्र हो जाए जो मेरे गोबर गोमूत्र का उपयोग करें समस्त चराचर के प्राणी हमारे गोबर गोमूत्र से पवित्र हो जाएं और मेरी उपासना करने वाले लोग मेरे नित्य धाम को प्राप्त करें गोलोक को प्राप्त करें यह एक लाख वर्ष की तपस्या करके गो माताओं ने भगवान से वरदान मांगा है गौ का महात्म है और इस प्रकरण को भगवान व्यास ने सुखदेव जी को बताया है व्यास और सुखदेव के संवाद में गोलोक का वर्णन और गोदान की महत्ता का वर्णन किया गया है लक्ष्मी जी ऐसी हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो लक्ष्मी जी को न हो जब लक्ष्मी जी क्षीर सिंधु से प्रकट भहीं तो सब का मन किया कि लक्ष्मी जी मुझे ही मिल जाए लेकिन लक्ष्मी ने केवल भगवान नारायण का वर्ण किया किसी देवता का किसी पितर का किसी मनुष्य का वर्ण भगवती महालक्ष्मी ने नहीं किया क्योंकि लक्ष्मी भगवान की शक्ति है पर एक बड़ी ऊँची बात यहाँ भीष्म जी कह रहे हैं संपूर्ण देवता ऋषि मुनि मनुष्य प्रजापति सब लक्ष्मी की कामना करते हैं पर गाय इतनी निरपेक्ष है कि वह लक्ष्मी की भी कामना नहीं करती ऐसी निष्काम गाय उस गो माताओं के पास भगवती महालक्ष्मी पहुंची और बोली के हे गोमाता आपके रोम रोम में संपूर्ण तीर्थों ने और देवताओं ने निवास किया है किन्तु मैं थोड़ी गुमान बस रह गई हमें सोच रही थी मैं तो सबसे बड़ी मुझे न्यौता आएगा तो मैं जाऊँगी पर सब जगह भर गई और जब नहीं न्यौता मिला तो मैं बिना निमंत्रण के आई हूँ इसलिए हे गोमाता हमें आप अपने शरीर में आश्रय दें यह सुनकर के भगवती गोमाताओं ने कहा गाव ऊँचूहू अध्रुवा चपला चम बहु भी नत्वामिच्छामि नवा गम्यतां यत्र गम्यता गोमाताओं ने कहा कि देखो लक्ष्मी जी तुम स्वभाव से चंचल हो एक जगह कहीं ठहरती नहीं हो और किसी के भी पास चली जाती हो महाराज जी तो पूरे दुनिया में विचरण करते हैं एक से एक लोग उनको मिलते हैं वो गो गोलोक धामबले महाराज जी को बहुत से लोग आपको पूरी दुनिया के भ्रमण में ऐसे भी मिले होंगे जिनके बारे में आपके मन में ये विचार जरूर आया होगा कि इन लोगों को भगवान ने संपत्ति क्यों दी बोलिए ऐसे लोग हैं कि नहीं अकूत धन है उन्हें खुद पता नहीं कितना धन है आगे कोई भोगने वाला भी नहीं है फिर भी उनकी परोपकार में प्रवृत्ति नहीं है गो सेवा संत सेवा में प्रवृत्ति नहीं है यही बात गो माताएं कह रही हैं जिन लोगों के पास तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है उनके पास भी तुम चली जाती हो अरे कम से कम जिस अब कई बार ऐसा भी देखने में आता जिनके भीतर बहुत उदारता होती उनके पास सामर्थ्य नहीं होती मन में बहुत भाव है ये करें ये करें ये करें पर उनकी सामर्थ्य नहीं, हो। सामर्थ नहीं होती बहुत सामर्थ्यवान है उन्हें उदारता नहीं होती शिष्य और पुत्र इनकी प्रशंसा मत करो शास्त्र का आदेश है हम प्रशंसा के अर्थ में नहीं कह रहे हैं लेकिन इसलिए हम नाम भी नहीं ले रहे हैं लेकिन विचार की बात है संसार में कैसे कैसे संपत्तिशाली लोग पड़े हैं पर एक महीने तक महाकुंभ के जैसा आयोजन बीस पच्चीस हजार लोगों का नित्य प्रसाद और वह भी विशुद्ध गोवृत वाला प्रसाद भारतवर्ष के सभी महापुरुष आए सबका यथायोग्य खूब सत्कार किया गया कोई ब्राह्मण कोई साधु दुखी नहीं इतना इनको देना चाहिए बोले नहीं ये कम है इससे इतना ज्यादा मिलना चाहिए इस प्रकार से सेवा की गई हम पूछते हैं क्या इससे भी कई कई गुना अधिक सामर्थ्यवान लोग नहीं है क्या जो भावुक आयोजक हैं, उनकी स्थिति हम जानते हैं इसलिए हम तो कई बार विनोद में कहते भैया ब्राह्मण ने इतनी हिम्मत कर ली बनिया तो शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। कमाने के बाद भी बनिया इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा और इस पूरे आयोजन में कहीं वे फोटो में नहीं है कहीं नाम में नहीं है नारायण लक्ष्मी जी ने कहा गौ माता ने कहा कि जो लोग बिल्कुल दान पुण्य नहीं करते ऐसे लोगों के पास भी तुम रह जाती हो इसलिए पधारो हमें आपकी आवश्यकता नहीं है आप जाओ नवाम इच्छा भद्रम ते गम्यता यत्र कल्याण हो आपका जहां मन रुचे वहां चली जाओ हमें आपकी आवश्यकता नहीं लक्ष्मी जी घबरा गई और उन्होंने कहा आज पुरानी कहावत सच्ची हो गई क्या कहावत बोले सत्यम च लोकवादो लोके चरति सुब्रता स्वयं प्राप्ते परिभवो परिभव भवती विश्चय कहते संसार में ये बात प्रसिद्ध है कि बिना बुलाए जाने पर सम्मान के योग्य का भी सम्मान नहीं होता अपमान होता है लक्ष्मी जी बोली देखो मैं कितनी सम्मान्या हूं भगवान नारायण ने मुझे वक्षस्थल पर आश्रय दिया है।, है वक्षस्थल पर आश्रय का मतलब क्या है उन्होंने अपने दिल में हमको जगह दी है और बताओ तुम अपने में हमको जगह नहीं दे रही हो क्या बात है अब बात ये बात पक्की हो गई कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए जाने से सम्मान योग्य व्यक्ति का भी तिरस्कार होता है देवता गंधर्व दानव पिशाच नाग राक्षस मनुष्य ये सब बड़े बड़े अनुष्ठान इसीलिए करते हैं कि लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष हमें प्राप्त हो जाए और आप लोग हमारी महिमा न समझकर हमारा तिरस्कार कर रही हैं यहां से चले जाओ गायों ने कहा लक्ष्मी जी आप तो नाराज हो गई गाव ऊचूहू नाव मन्या देव मन, नाव मन्याम है देवी नाम परिभवा मे अध चलचित्ता से ततस्वाम वर्जयामहे गोमाताओं ने कहा लक्ष्मी जी न तो हम आपका अपमान आप कर रही हैं ना आपको कह रही हैं कि आप कहीं चली जाओ आप अध्रुवा हैं चल चित्ता हैं इसलिए हमें आपकी जरूरत नहीं है बाकी हमारा त, आपका तिरस्कार करना हमारे कहने का लक्ष्य नहीं है और अधिक बात करने से क्या फायदा है जहाँ आपकी इच्छा हो वहां चली जाओ हमें धन की क्या आवश्यकता हमें संपत्ति की क्या आवश्यकता हम तो रूखा सूखा घास खा करके अपने सेवक को अमृतमय दूध दही घृत आदि प्रदान करते हैं हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है उस समय लक्ष्मी जी मौन हो गई और लक्ष्मी जी का लक्ष्मी जी को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें गो माता की महिमा गाई जा रही है लक्ष्मी जी का सारा होश ठंडा पड़ गया उनका जितना गर्मी आई थी ना उनमें सब गर्मी ठंडी हो गई लक्ष्मी जी ने विचार किया कि यदि गायों से तिरस्कृत में हो गई गायों ने मुझे त्याग दिया तो वैकुंठ में जाने के बाद नारायण भगवान भी कह देंगे कि जिसको गोमाताएँ त्याग देती हैं उसे हम स्वीकार नहीं करते मेरा संसार में कोई ठोर ठिकाना नहीं रह जाएगा मैं अत्यंत तो उपेक्षित हो जाऊंगी इसलिए श्री उवाच भगवती लक्ष्मी ने कहा अवज्ञाता भविष्यामि सर्वलोकस्य मानदाह प्रत्याख्यान युष्माक प्रसाद क्रियता मम हे भगवती यदि आप हमें अंगीकार नहीं करेंगी हे गो माताओ यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगी तो सारे संसार में मेरा तिरस्कार होने लग जाएगा इसलिए सारा संसार हमारा आदर करे इसके लिए मैं आप हमें स्वीकार करें प्रत्याख्याने नयुष्माकं कम प्रसादा क्रियता मम इसलिए हो गो हे गो माताओ हमारे ऊपर कृपा करो सबकी सब लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं पर लक्ष्मी जी गोमाताओं से कृपा की भीख मांग रही है महाभागा भजमानाम आनंदिताम लक्ष्मी जी कह रही हैं कि हे गो माताओं हम आपकी शरण में आई हैं आप हमें अपनी शरणागति प्रदान करें हम तुम्हारी भक्ता हैं हमारे में कोई दोष नहीं है शरणागत के दोष का विचार नहीं किया जा सकता जाता है इसलिए मेरी रक्षा करो मुझे अपना लो लक्ष्मी जी ने कहा कहीं भी जगह दे दो हमको तो रहने की कहीं भी क्योंकि आप तो नक्सिक पवित्र हो जहां चाहो वहीं रहने की जगह दे दो गो गोमाताओं ने कहा गो गोमाताओं ने कहा कि हे भगवती लक्ष्मी अवश्यम मानना कार्या तवास्मा यशस्विनी मूत्रे निवस पुण्यमे तद्धि न शुभे गोमाताओं ने कहा जब आप ऐसा कही रही हैं तो अब हम आपको दुखी नहीं करना चाहती हैं आपका विचार ही है तो आप गोवर और गोमूत्र में निवास करें लक्ष्मी जी ने सौभाग्य माना ये नहीं कहा कि हमको यहां रहने की जगह दी आपने लक्ष्मी जी ने गोवर और गोमूत्र में निवास करो किया वैसे तो लोग कहते गोमय वसते लक्ष्मी लेकिन इस प्रकरण में स्पष्ट लिखा है गोमाताओं ने कहा मूत्र और गोवर में निवास करो इसका बहुत गंभीर तात्पर्य है महाराज जी गोबर और गोमूत्र के वैज्ञानिक पद्धति से किए गए प्रयोग के द्वारा ही अन्न फल फूल आदि बहुत उत्तम प्रकार से मनुष्यों को प्राप्त हो सकते हैं और उसी से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी आज विदेशी खाद रासायनिक विषैला छिड़काव वो कितना भयंकर सबका स्वास्थ्य खराब कर रहा है कल एक महान भाव हमसे कह रहे थे कि आप किसानों को प्रेरणा दीजिए कि रावजी कह रहे थे कल कि आप किसानों को प्रेरणा दीजिए फलों में इतना अधिक कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है कि वो तो बता रहे थे कि सेव कितना पौष्टिक होता है सेव के छिलके के भीतर तक वे विषल तत्व चले जाते हैं आम के भीतर चले जाते हैं जिसको हम लोग रसाल कहते हैं बता रहे थे कल की कोई ऐसा फल नहीं बचा अन्न तो बचा ही नहीं फल भी नहीं बचा साग सब्जी भी नहीं बची जिसमें विष का प्रभाव ना हो तो वो कह रहे थे कि आप प्रार्थना कीजिए किसानों से कि वे रासायनिक वस्तुओं का प्रयोग न करें प्रार्थना तो हम क्या करेंगे हमारी सुनेगा ही कौन पर यह बात हम अवश्य कहते हैं जब तक ये विदेशी खाद रासायनिक खाद केमिकल वाला खाद रासायनिक छिड़काव कीटनाशक छिड़काव जब तक औषधियों पर फल फूलों पर अन्न आदि वनस्पतियों पर किया जा रहा है तब तक इस देश के किसानों की अर्थव्यवस्था सुधरने वाली महाराज जी ये इतने महंगी चीजें हैं एक एक रासायनिक छिड़काव उसी में वे कर्ज कर करके कर के, कर के बोझ से दबते चले जाते हैं अब फिर मुनाफा हो नहीं पाता है तो वे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं हम बिल्कुल पक्की घोषणा कर रहे हैं साक्षात लाल जी सामने बैठे हैं इस देश के इस राष्ट्र के कृषक यह प्रतिज्ञा कर ले कि हम गो आधारित कृषि करेंगे और गो आधारित कृषि बिना गो पालन के संभव नहीं है भारतीय देसी गो माताओं का पालन करेंगे और उनके गोवर गौमूत्र का उचित प्रयोग करके अपने फल फूल सब्जियां अन्न आदि को छिड़काव करके रोग रुक्त रोग मुक्त बनावेंगे और उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे तो हम समझते हैं फिर इस देश में कोई कृषक भूखमरी का शिकार नहीं होगा किसी कृषक को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी और ये बार बार सब्सिडी देनी पड़ती है इसके बाद भी किसान किसान बेचारे बेमौत मर जाते हैं ये अवस्था भारत के किसानों को नहीं देखनी पड़ेगी इतना विष डाल दिया गया है खेतों में कि हो सकता उस विष के समन के लिए एक दो साल तक खूब गोबर गोमूत्र दे करके करना पड़े रासायनिक खाद से कैंसर उत्पन्न होता है ये महाराज बोल रहे हैं तो इसलिए ये हम तो कहते हैं किसानों का धर्म ही नहीं सरकार का पवित्र कर्तव्य है कि वह तत्काल राष्ट्र हित देश हित में और देश के कृषकों के हित में इस प्रकार के रासायनिक छिड़क छिड़कावों पर प्रतिबंध करे और बचे कुचे भारतीय गोवंश का संरक्षण संवर्धन करके आदर करके वैज्ञानिकों को लगा करके इस प्रकार के भारतीय गाय, देसी गायों के गोबर गोमूत्र से इस प्रकार के पदार्थ उनका आविष्कार करें कि जिससे गोवंश का संरक्षण हो गोवंश अत्यंत अत्यंत उपयोगी हो और राष्ट्र का वास्तविक विकास हो लोगों को सात्विकता प्राप्त हो सात्विक ऊर्जा प्राप्त हो ये करना चाहिए तो महाराज ये गाय इतनी बड़ी निरपेक्ष हैं, ध्यान दें भगवान ने भागवत जी के ग्यारहवें स्कंध में उद्धव जी से कहा निरपेक्षमी शांतम निर्वैरम समदर्शीनमुप्रजा्य हम नित्यम पूज ये चंघ्री रेणु जो निरपेक्ष है मननशील मुनि है शांत हैं निर्वैर हैं समदर्शी हैं ऐसे भक्तों के संतों के पीछे पीछे में चलता हूं उद्धव जी ने पूछा महाराज आप क्यों पीछे चलते हैं कहते ऐसे अकिंचन संतों की भक्तों की चरण रज से मैं पवित्र हो जाऊ कहा तो जरूर भगवान ने पर किस किस के पीछे चले भक्तमाल में तो कुछ उदाहरण हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है कि भगवान ब्रजलीला में गायों के पीछे चले गायन के संग धावे शीत स्वामी जी कह रहे गायन के संग धावे गायन में सचुपाव गायन की खुर रेणु अंग लपटावे आगे गाय पाचे गाय इत गाय उत गाय गायन में गोविंद को बसी भोई भाव भगवान किसकी चरण रज लेते हैं बोले इस प्रकार के लक्षण जिसमें होते हैं उसकी चरण रज लेते हैं ध्यान दें ये पूरा का पूरा श्लोक गोमाताओं में घटित होता है कितनी बड़ी निरपेक्ष हैं लक्ष्मी की भी अपेक्षा उनको नहीं निरपेक्षम मुनि निरंतर भगवत लीला का चिंतन करने वाली है युगल गीत में ये बात भागवत में कही गए वो मुनि है शांत है गाय इतनी शांत होती है अशांत मनुष्य भी जुगाली करती हुई गाय पर त्राटक करे तो वो भी शांत हो जाता है गाय निर्वैर है इतनी निर्वयर है कथनचित कसाईयों को सदबुद्धि आ जाए और वे गोपालक बन जाए तो गोमाताएं अपने दूध दही घी से उन्हें भी निहाल कर देंगी निर्वह हैं गाय समदर्शी हैं ये सारे संत लक्षण गाय में घटित हैं इसलिए गाय की चरण रज भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं बुरा नहीं मानना हम देखने में संत के बेस में दिखाई दे रहे हैं ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें तो संत होना बहुत ऊंची बात है हमें अपने भीतर ठीक ठीक मनुष्यता भी नहीं दिखाई पड़ती है ये लक्षण आप खोजने चलेंगे तो सब में नहीं मिलेंगे लेकिन गाय में सभी लक्षण स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं किसी भी मनुष्य में सतत श्रद्धा एक जैसी बनाकर रखना कठिन हो जाता है लेकिन गाय में कोई ऐसा दोष नहीं है जिसके कारण गायों के प्रति अश्रद्धा कोई करे असदभाव कोई करे इसलिए महाराज जी सच्ची संत भी गाय ही है। संत सेवा से भी बढ़कर गो सेवा है ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर भी गो सेवा है हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे महाराज जी कहते थे घोर कलिकाल है पंडित जी गौ ब्राह्मण और साधु तीनों पर संकट है पर साधु और ब्राह्मण इनके लिए बधशालाएं नहीं खोली गई हैं। गायों के लिए गौ गोवंश के विनाश के लिए बधशालाएं खोली गई हैं इसलिए सर्वाधिक पीड़ित दुखित गाय है ऐसी अवस्था में सबसे अधिक पवित्र कर्म गो सेवा है गो संरक्षण है गो संवर्धन है हमारे परम गोभक्त पंजाब के सतीश जी आज आए हैं हम इनकी गोरक्षण की निष्ठा को देखते हैं और इनके साथियों का जो समर्पण देखते हैं गोरक्षा में हमारा हृदय आह्लादित तो हो जाता है प्रसन्न हो जाता है ऐसे महानुभावों को सभी लोगों को सब प्रकार से सहयोग करना चाहिए महाराज पंजाब में बहुत बड़ी क्रांति आपने की है और पंजाबी भी नहीं कई कई क्षेत्रों में देश के आपने गोरक्षा की क्रांति की है हमारे ब्रज में भी कसाई आपके नाम से पूरे देश में थर रहते हैं और सेवा पूजा भी कसाईयों की इतनी बढ़िया कर देते हैं कि वो गाय पर अत्याचार तो कर ही ना पावे वो कुछ भी करने लायक फिर रहते नहीं इतना बढ़िया प्रसाद भी उनको दे देते हैं हमारे वेद दया क्षमा करुणा इन्हीं का संदेश देते हैं लेकिन वेद का मंत्र है कि गायों का वध करने वाले गायों पर अत्याचार करने वाले गीता प्रेस के गोंक में मंत्र का उद्धरण दिया हुआ है लिखा हुआ है गाय का बध करने वाले गायों की तस्करी करने वाले गायों पर अत्याचार करने वाले इनको सीसे की गोली से उड़ा देना चाहिए वेद कह रहा है वेद भगवान किया गया है नारायण इसलिए गोलोक सबसे श्रेष्ठ है और उस गोलोक में जो गोसु भक्त लभते यदि यदि क्षितिमान स्त्रियोंपी भक्ता या गोसु तामुयु श्री भीष्मजी महाराज कह रहे हैं सच्ची गो भक्ति जिस व्यक्ति के हृदय में है उसके मन में जो संकल्प उत्पन्न होता है वो तुरंत पूरा हो जाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जो माताएं गौ माता की उपासना करती है गौ सेवा करती भक्ति करते हैं उनके भी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं भीष्म जी महाराज ने कहा पुत्रार्थी लभते पुत्रम कन्याथी ताम आप धनार्थी लभते वित्तम धर्मार्थी धर्मम आपनुयात पुत्रार्थी मनुष्य गोसेवा से पुत्र प्राप्त करता है जिसे कन्या की इच्छा है वो सीलवती कन्या प्राप्त कर लेता है धन की प्राप्ति वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है और धर्म चाहने वाले को धर्म प्राप्त हो जाता है विद्यार्थी चापनुयाद विद्याम गोसेवा से विद्या की प्राप्ति होती है जावाला सत्यकाम जावाला का उपाख्यान है उसे ब्रह्म विद्या गोसेवा से ही मिल गई और ग्रहस्थ को सारे सुखों की प्राप्ति गो सेवा से होती है युधिष्ठिर हम अधिक तुमसे क्या कहें नकिंचित दुर्लभ हम चाहिए गवाम भक्त से भारत जो गायों का भक्त है उसको धरती पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है इस प्रकार से अनेक सुंदर सुंदर प्रसंगों का वर्णन किया है और इस दान धर्म पर्व के पर्व में आयु की वृद्धि और आयु के क्षय करने वाले जो दोष हैं उन दोषों की भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है और किस महीने में किस तिथि में किस विशेष नक्षत्र में कौन से शुभ कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए उसका भी वर्णन किया गया है और प्रत्येक मास की द्वादशी तिथि को भगवान की पूजा करने का क्या विशेष महात्मा है यह एक बड़ा विशिष्ट अध्याय है इस अध्याय में महाराज जी बहुत वर्णन किया गया है यहाँ एकादशी की बात न कहकर द्वादशी की बात कही गई है द्वादशी की बात का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु की तिथियों में द्वादशी तिथि मानी गई है इसलिए वैष्णव द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करते हैं तो उन उन वर्ष भर वर की एकादशियों को अर्थात एकादश द्वादशी प्रधान एकादशी व्रतों को करने से अलग अलग किस महीने में किस फल की प्राप्ति होती है बहुत सुंदर प्रकरण सुनने योग्य है लेकिन हम इसको नमस्कार कर रहे हैं इसका भी वर्णन किया गया है कौन सी एकादशी का व्रत करने वाला किस पुण्य को प्राप्त करता है नरक ले जाने वाले कर्म कौन कौन से हैं स्वर्ग ले जाने वाले कर्म कौन कौन से हैं इसका भी वर्णन किया पाप से छूटने का उपाय उस भगवान की भक्ति भगवान नाम संकीर्तन है अन्न दान की महिमा अब महाराज ध्यान से सुन लें इसके बाद श्री युधिष्ठिर ने पूछा हे पितामह आप कृपा करके यह बताइए कि अहिंसा की बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाई है अहिंसा लक्षणम धर्मम वेद प्रामाण्य दर्शनाथ वेदों के प्रामाण्य से सर्वोपरि धर्म अहिंसा है मनवाणी क्रिया से किसी भी प्राणी को पीड़ित करने का संकल्प न करना अहिंसा परमो धर्म तो आप कृपा करके इस धर्म का भी निरूपण कर दीजिए भीष्मी ने बहुत विस्तार से इस धर्म का निरूपण किया है और कहा कि देखो अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है इसका सीधा साधा अर्थ है हिंसा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है जब अहिंसा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है तो हिंसा से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है त्रिकारणम तो निर्दिष्ट श्रूयते ब्रह्मवादी भी मनोवाची तथा खादे तथा स्वादे दो सुप्रतिष्ठिता हे युधि ब्रह्मवादी ऋषियों ने तीन प्रकार की हिंसा बताई है मन की हिंसा किसी को पीड़ित दंडित करने की हिंसा मांस खाने की इच्छा वाणी से मांस वक्षण का समर्थन ये वाणी की हिंसा अथवा अथवाणी से किसी को गाली आदि देकर चित्र में पीड़ा पहुंचाना यह की हिंसा और प्रत्यक्ष मांस भक्षण करना ये, ये हिंसा ये इतने प्रकार की हिंसा है इन तीनों प्रकार की हिंसाओं का त्याग करना चाहिए धन्य है भीष्म जी कितनी ऊंची बात कह रहे हैं कहते हैं कि वस्तुतः सज्जन पुरुष तो सारी सृष्टि को अपनी संतान के जैसे मानता है तो जब संतान के जैसा मानता है सभी प्राणियों को क्योंकि वह सबका पालन पोषण करता है सबका भला चाहता है तो पुत्र में और फिर प्राणियों में अंतर क्या हुआ तो पुत्र का मांस खा लिया अथवा किसी प्राणी का मांस खा लिया इसमें क्या अंतर हुआ तो मांस भक्षण अपने पुत्र की हत्या करके उसके मांस को खाने के बराबर है इतना भयंकर पाप है जो मोहवश मांस खाता है वह नराधम है उसे भयंकर नरक की प्राप्ति होती है पाप योनियों में जन्म लेना पड़ता है मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती है भेरी मृदंग शब्दांश तंत्र तंत्री शब्दांश्च पुष्कला निषेवयंती वही मंदा मांस भक्षा कथम नीष्म जी कह रहे हैं अब ध्यान से सुन लो क्षत्रियों में श्रोवणी भीष्म जी हैं कई बार क्षत्रियों के भीतर ये भ्रम घुस जाता है कि वही मांस न खावे ये ब्राह्मण का धर्म है हम तो ठाकुर हैं क्षत्रिय हैं हमको तो वैद है हमारे तो पूर्वज खाते चले आए हैं ऐसा भी कई लोगों को भ्रम हो जाता है हमने पहले भी कहा था आप इतिहास देखें तो 250-300 वर्ष से अधिक पुराना 250 वर्ष से अधिक पुराना इतिहास आपको नहीं समझ में आएगा जो क्षत्रिय मांस खाते रहे जब अंग्रेजों का शासन यहां आया और पढ़ाने के नाम पर यहां के जो रियासतदार राजा महाराजा लोग थे उनकी संतान को वे लंदन ले गए अब वहां उन्होंने उनको मांस भक्षी बनाया और इससे पुरानी परंपरा नहीं है, है। आदि वाद्य बज रहे हैं विमान में बैठे हुए हैं फूलों की वर्षा हो रही है इस अवस्था में मांसभक्शी कभी उत्तम लोगों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे ये लोग तो अहिंसा व्रत पालन करने वालों को हो मांस भक्षियों को यह लोग नहीं है इसलिए हे राजन मांस शब्द का अर्थ समझ लेने के बाद व्यक्ति मांस नहीं खाएगा मांस भक्ष समात भक्ष एतन मांस्य मानसत्व अनुबुद्ध स्व भारत माम और सह माम माने मुझे सह माने वह जब कोई व्यक्ति मांस भक्षण करता है तो उस, उस प्राणी की जीवात्मा कहती है कि तू मुझे खा रहा है तो ठहर जा मैं भी तुझे खाऊंगा अब और ज्यादा चतुर किस्म के लोग पैदा हो गए वे कहते हैं अंडा खाने में दोष नहीं वो प्रत्यक्ष प्राणी नहीं है राक्षस भी गर्भ नहीं खाते हैं गर्भ भक्षण राक्षस भी नहीं करते अंडे खाने वाले मांस भक्षियों की अपेक्षा अत्यधिक अपराधी हैं, क्योंकि वह मुर्गी के गर्भ को खा रहे हैं वे गर्भ भक्षण करने वाले हैं इसलिए वे राक्षसों से भी गए बीते हैं कभी वित्र वस्तु खाने पीने का समर्थन नहीं करना चाहिए मध्यमांस दोनों के ही निषेध का वर्णन किया है कहते जो व्यक्ति प्रति मास एक अश्वमेध यज्ञ करता है महाराज अश्वेध यज्ञ बातों से नहीं हो जाता जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह ने अश्वेध यज्ञ का विचार किया जयपुर की स्थापना के बाद भारतवर्ष के सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया महाराजा जयसिंह ने ब्राह्मणों ने कहा आप अश्वमेध के अधिकारी नहीं है कलिवर्ज प्रकरण में है किंतु आप श्रद्धावान हैं इसलिए हम अश्वमेध यज्ञ की विधि से गणेश पूजन करा देते हैं और गणेश जी की स्थापना पूर्वक पूजन कराया वो गणेश जी मोती डूंगरी के गणेश जी हैं जिनकी अश्व अश्वेध यज्ञ की विधि से जिनकी स्थापना और पूजा हुई है आज भी महाराज बड़ी भीड़ होती मोती डूंगर के गणेश जी का दर्शन करने के लिए कारणों का तो महाराज वहां इतना अंबार लगा रहता गणेश जी के पास क्योंकि सब चाहते हमारा काम निर्विघ्न संपन्न हो महाराज जी सस्ते जमाने की बात है जयपुर नगर की महानगर की स्थापना के समय की बात है उसकी वास्तु विधि में नगर की वास्तु विधि में श्री मोती डोंगरी वाले गणेश जी का अश्विध यज्ञ की विधि से पूजन हुआ है और उस जमाने में जयसिंह के जमाने में जिसके बारे में यह कहावत प्रसिद्ध है कि एक अपनी प्रजा में एक व्यक्ति से पूछा जयसिंह ने कहो हमारे राज्य में सुखी तो हो तो वो व्यक्ति बोला गधा बेची बेचा सिर पर धरी गठरिया तेरे राज्य में न बंधो गधे पर जितना अन्न लदा था बेच दिया गधी पर लदा था उसे भी बेच दिया सिर पर एक पोटली थी उसे भी बेच दिया तो भी रुपया बंधा रुपया हमारे पास नहीं आया वो कह रहा है बेचारा किसान इतना सस्ता जमाना और वो जयसिंह उस जमाने में सवा लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई कितनी मुद्राएं खर्च हुई सवा लाख और ब्राह्मणों ने फिर भी कह दिया महाराज संतोष कर लिया जाएगा कि पूजन हो गया सारी विधि जो वर्णित है वेद में अश्वमेध की उन, उन उपचार द्रव्यों की प्राप्ति भी इस युग में कठिन है ये तो अश्वमेध यज्ञ कितना कठिन है कहते अश्वमेध यज्ञ हर महीने एक अश्वमेध करे उसका जो पुण्य है और आजन्म के लिए संकल्प ले ले कि हम मर भले ही जाएं पर जीवन में कभी मध्य का प्रयोग नहीं करेंगे ये संकल्प कर ले तो हर महीना अश्वमेध यज्ञ करने वाले को जिस पुण्य की प्राप्ति होगी वो कुछ न करे केवल मध्य का त्याग आजीवन कर दे तो उसे उसी फल की हर महीने का फल प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है महाराज जी यह वर्णन किया गया बहुत विस्तार से कहा गया इसको कहना एक एक क्रम से ही सुनना चाहिए इस प्रकार से प्रसंग का वर्णन करते हुए श्राद्ध का वर्णन किया है श्राद्धीय ब्राह्मणों का वर्णन किया है और महाराज जी एक अध्याय ऐसा है जो इस प्रकरण का सबसे अद्भुत प्रकरण है यह है एक सौ अध्याय इस अध्याय में एक सौ छब्बीसवा एक अध्याय इस इन अध्यायों में महाराज जी धर्म विषयक एक महागोष्ठी का वर्णन है एक बार संपूर्ण देवता दिकपाल ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर जी संपूर्ण ऋषि संपूर्ण देवता संपूर्ण पितर एक जगह बैठे और बोले भाई देखो धर्म का विषय बड़ा गंभीर और सूक्ष्म है इसको ठीक से समझने के लिए सब अपने अपने विचार धर्म के संबंध में व्यक्त करो सब ने अपने अपने विचार कहे और ये प्रकरण इस अनुशासन पर्व का सबसे श्रेष्ठ प्रकरण है बहुत सुंदर धर्म की चर्चा है और ये चर्चा को हमको ठीक से कहने के लिए कम से कम दो तीन दिन का समय चाहिए इतनी सुंदर चर्चा है पर इसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें हम बता रहे हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की सबसे पहले भगवान विष्णु से पूछा गया कि कृपया आप अपने मत से बतावें धर्म का प्राण क्या है धर्म का सार क्या है कई श्लोकों में बताया है भगवान ने लेकिन हम केवल एक श्लोक कह रहे हैं विष्णु रुवाचो ब्राह्मणा परिवादो मम विद्वेशणम महत ब्राह्मण पूजितईर नित्यम पूजितो हम न संस भगवान विष्णु ने कहा धर्म का सार यही है कि इन ब्राह्मणों का संतों का आदर करना इनका कभी तिरस्कार न करना इनकी कभी निंदा न करना यही धर्म का सार है क्योंकि इनकी कृपा से ही मनुष्य गऊ ब्राह्मण और सत्य सदाचार का धर्म का आदर करता है इसलिए इन ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला मुझसे द्वेष करने वाला है और इन ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला मुझसे प्रेम करने वाला है इसलिए धर्म का सार यही है गौ ब्राह्मण का संतों का सदा आदर करना यही धर्म का सार है ये जो है भगवान विष्णु ने बताया महाराज जी इसमें बलदेव जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए बोलो दाऊ दादा की दाऊजी ने भी इस गोष्ठी में भाग लिया देवताओं की गोष्ठी में दाऊजी ने कहा कल्य उत्यस्पृद गाम्बई घृतम दधी सर्स पंच प्रियंग कल, कल बोले प्राता काल उठकर सबसे पहले करावलोकन पृथ्वी का स्पर्श करके कु आदि करके आप पवित्र होकर सबसे पहले गाय का स्पर्श करना चाहिए धर्म का सार यही है दाऊ दादा कह रहे हैं गौशाला में जाओ गौ माता को साष्टांग प्रणाम करो गाय का स्पर्श करो घी का स्पर्श करो दही का दर्शन करके स्पर्श करो पीली सरसों का स्पर्श करो ये स्पर्श करने से पाप नष्ट होते हैं मेरे विचार से ये काम हर व्यक्ति को सदा करना चाहिए और कभी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए जूठा खाना अधर्म है ये दाऊ जी का मत है देवताओं ने भी अलग अलग बात कही है और देवताओं ने कहा कि देखो तामे का पात्र सबसे उत्तम माना गया है इसलिए ताम्र पात्र में जो है भोजन नहीं करना चाहिए केवल देवताओं के भगवान की सेवा के योग्य ही उसको रखना चाहिए ताम्र पात्र से अर्घ अर्पित करना चाहिए किंतु दुग्ध आदि का स्पर्श ताम्र पात्र से नहीं कराना चाहिए धर्म ने भी कहा है अग्नि ने भी कहा महाराज जी धर्म ने क्या कहा धर्म ने कहा कि अतिथि की सेवा करना पितरों का श्राद्ध करना और वेदों का स्वाध्याय करना धर्म ने कहा यह सर्वांगीण धर्म है इतना करने से संपूर्ण धर्म का पालन हो जाता है अग्नि से पूछा कि आप देवताओं के मुख हैं आपके बिना देवता भूखे मर जाएं? तो आप ही बताओ अग्नि भगवान धर्म का सार क्या है बहुत ध्यान से सुने अग्नि भगवान कह रहे हैं वैश्वा नर भगवान कह रहे हैं कि हे देवताओं, मैं तो धर्म का सार यही समझता हूं कि अग्नि गऊ और ब्राह्मण इन तीनों का पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए गौ ब्राह्मण और अग्नि का पैर से जो स्पर्श करता है तस्य दोषान प्रवश्यामी तत् समाहिता समाहित चित्त होकर उसका दोष सुनो जो गाय अग्नि और ब्राह्मण का पैर से स्पर्श करता है उसे भयंकर नरक में जाना पड़ता है और जब यातना से छूटने का समय आता है तो और और पापियों की मुक्ति का समर्थन तो ऋषि लोग कर देते हैं किंतु गौ ब्राह्मण और अग्नि को पैर से जिसने छुआ है उस व्यक्ति के उद्धार का समर्थन ऋषि नहीं करते हैं उसका कभी उद्धार नहीं होता इतना ही नहीं आजन्म नाम शतम चरके पचते निष्कृतम न तस्यापि अनुमनती कर सौ जन्मों तक वो बार बार नरक में जाता है एक बार अग्नि गऊ और ब्राह्मण का पैर से स्पर्श करने पर ऋषि उसका अनुमोदन नहीं करते इसलिए कभी गाय को ब्राह्मण को संत को कभी पैर से मत ठुकराओ उससे स्पर्श मत करो हम एक घटना आपको सुना नाम तो हम नहीं लेंगे लेकिन घटना कह देंगे सही घटना है एक बहुत अच्छे संत थे महाराज जी अच्छे भजनानंदी संत जीवन भर उन्होंने भगवत सेवा की थी और उन्हें अपने अंतिम क्षण में एक अंग पूरा बेकार हो गया लकवा हो गया वृंदावन की घटनाएं महाराज जी बचपन के साधु अब उनका शरीर नहीं है कई वर्ष हो गए शरीर पूरा हो गया तो एक बार हम उन महापुरुष के निकट गए वह तो हमको पंडित जी कहते थे बोले पंडित जी आज एक अपने जीवन की घटना आपको सुना दें, पता नहीं मेरा शरीर रहेगा नहीं रहेगा पर यह घटना आपके आपके काम आएगी कहिए महाराज जी तो उन्होंने कहा कि पवित्र विप्र कुल में मेरा जन्म हुआ संस्कृत अध्ययन हमने किया बचपन में वृंदावन आ गए ठाकुर जी की सेवा घर में की ठाकुर जी की सेवा संस्कृत विद्यालय में की और ठाकुर जी की सेवा पूरे जीवन भर वृंदावन में की मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कोई ऐसा काम किया हो जिससे मुझे पश्चात हो कि मैंने ये बुरा किया फिर बुढ़ापे में, में मेरा सारा शौचाचार और ये पीड़ा कि मेरा ये पैर और ये हाथ सब व्यर्थ हो गए मेरा एक अंग व्यर्थ हो गया क्या कारण है तो मुझे स्मरण में आता है एक महात्मा ने भावा वेश में मंदिर के गर्भगृह में घुसने का प्रयत्न किया और हमें क्रोध आ गया कि अपरस सपरस खराब करता है मैंने उसे एक लात लगाई जो लात हमने लगाई थी वही अंग मेरा खत्म हो गया आज उस पाप का परिणाम भोगना पड़ रहा है इसलिए पंडित जी कहते कहते वे महापुरुष रो गए और उन्होंने कहा पंडित जी चाहे जैसी अवस्था आ जाए गौ ब्राह्मण और संत इन पर कभी हाथ नहीं उठाना कभी लात नहीं उठाना नहीं तो बोले देखो मैं जीवन भर पवित्रता से रहने वाला व्यक्ति आज इस यातना को भोग रहा हूं बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई उन महापुरुष के चरणों में वंदन है तो इसलिए महाराज कभी ब्राह्मण पर गाय पर साधु पर प्रहार मत करो ये प्रहार कर दे सहन कर लो उलट कर प्रहार मत करो यही धर्म का सार है ये अग्नि भगवान ने बताया विश्वामित्र जी ने भी धर्म का सार बताया उन्होंने एक विशेष मुहूर्त बताया भादों में इसमें अमुक अमुक स्थिति आने पर श्राद्ध करना धर्म का सार है ये विश्वामित्र जी ने बताया अब हम जो विशेष बात है वो कह देते हैं गो माताएं भी उस धर्म विषय गोष्ठी में विराजमान थी गायों से पूछा गया गो माताओं आप बताओ धर्म का स्वरूप क्या है गो माताओं ने कहा गाव ऊच बहुले समेकुतो भयचा क्षेम च सखे सख्ये वै भूयस यहपुरे सवत्स शतक्रतज्रधर से यज्ञ भूयशा विषुपद स्थिताया विभाशोश्चा पथे स्थिताया दवाश्चरसह सर्वैर न प्रकुते सर्वसेस नाम मंत्रेणते नाभिवंदेत यो वै पापकृते न कर्मणा लोकानवाप्नोति लोका गवाम फलम से गवा फल चंद्रमसोद्युति मंत्रा विजुष्ट पठेत यहाँ पर सुगोस्थ मध्ये न तपमश सहस्रने से या लोकम चार श्लोक हैं महाराज जी इनकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इनका सारांश बतला गोमाता कहती धर्म का सार यही है कि पर्व के समय वैसे तो प्रतिदिन गोष्ठ में जाओ नहीं तो पर्व के समय एकादशी द्वादशी पूर्णिमा अमावस्या आदि जो पवित्र तिथियां हैं उन पर गोशाला में अवश्य जाए जाकर क्या करे बोले मेरे नामों का संकीर्तन करे तो संपूर्ण पाप आजन्म के समाप्त तो हो जाते हैं धर्म का सबसे श्रेष्ठ सार यही है और जो यह नियम ले लेता है कि इन नामों का हम गोष्ठ में जाकर नित्य कीर्तन करेंगे वो भगवान शहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र पात ऐसे भगवान हरि के दिव्य लोक को प्राप्त करता है भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है धर्म का सार यही है हमारा विचार है कि ये नाम इनका उच्चारण तो हम लोग कर ही लें। श्री बहुला यई नम सब लोग बोलिए देखो महाभारत के ये भाव हैं गो माताएं खुद कह रही हैं इनका उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं श्री बहुला यई नम श्री समा यई नम <Shrie> namha, namha, श्री namha, श्री namha, श्री namha, श्री namha, श्री नमः, नमः, नमः, नमः, नमः, श्री नम नमः इन नामों का उच्चारण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं सभी लोकों में ये गोमाताए विराजमान हैं अग्नि ने लक्ष्मी ने अंगिरा ने गर्ग ने धौम ने महर्षि जमदग्नि ने इन्होंने भी धर्म का रहस्य वर्णन किया है वायु ने धर्म का रहस्य लोमसी ने धर्म का रहस्य अरुन्धति ने धर्म का रहस्य चित्रगुप्त जी ने धर्म का रहस्य प्रमथ गणों ने धर्म का रहस्य महाराज दिग्गजों ने धर्म का रहस्य महादेव जी ने धर्म का रहस्य कार्तिकेय जी ने धर्म का रहस्य विष्णु भगवान ने धर्म का रहस्य ब्रह्मा जी ने धर्म का रहस्य सब ने अलग अलग वर्णन किया है और इसके बाद अनेक प्रकरणों का वर्णन करने के बाद तपस्वी ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव का बड़ा सुंदर वर्णन वहाँ किया है और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने तप किया है उस तप का वर्णन और धर्म विषयक शिव पार्वती जी के संवाद का भी बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और इस प्रकरण के वर्णन के पश्चात श्री पितामह भीष्म ने शुभ अशुभ कर्मों की प्रधानता का भी वर्णन किया है स्वर्ग नरक के स्वरूप का वर्णन किया है किसे स्वर्ग जाना पड़ता है किसको नरक जाना पड़ता है यह सब बात कही गई है और वर्ण व्यवस्था जन्म से है इस बात को भी इस प्रकरण में विशेष जोर देकर के कहा गया और का इन इन लक्षणों वाले व्यक्तियों का अमुक अमुक कुलों में जन्म होता है तो अपने अपने कर्म के अनुसार उनका वह अमुक अमुक योनियों में जाना तय हो जाता है ऐसा भी वर्णन किया है राजधर्म का दान धर्म के अंतर्गत जो राजधर्म है उसका भी वर्णन किया है और इसके बाद महाराज ये भगवान शिव पार्वती का संवाद है और बहुत विलक्षण इसकी महिमा है बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसी प्रकरण में प्याज लहसुन गाजर और छत्राक जिसको कुकुरमुत्ता कहते हैं इसको खाने का निषेध किया गया है इसको खाने के बाद चांद्रायण व्रत करना चाहिए ऐसा वर्णन है स्त्री धर्म का भी बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और स्त्री धर्म के बाद महाराज जी इस में विष्णु शास्त्र नाम का वर्णन किया गया ये भी इसी के अंतर्गत है श्री श्री युधिष्ठिर ने पूछा है वैशम पाये नोवाच्वा धर्मान अशेषेण पावना चर्वश युधिष्ठि सांत नुनरे संपूर्ण धर्मों को आद्योपात श्रवण करने के बाद युधिष्ठिर ने भीष्मी से पूछा महाराज आपने इतना विस्तार पूर्वक धर्म बता दिया हम तो बहुत घबरा गए इतना विस्तृत धर्म का स्वरूप आप बताइए समस्त धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है बोलवृंदावन बिहारी सब धर्मों में भीष्म जी कहते हैं सब धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म है भगवान के हजारों नामों का कीर्तन करना शास्त्र नाम का कीर्तन करना भगवान नाम संकीर्तन से बढ़कर कोई धर्म नहीं है ऐस में सर्वधर्माणाम भगवत परमो मतः यही एस में सर्वधर्मा धर्मो धिक तमो मत यद्यांडरी का नरस सदा यही संपूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ है भगवान के नाम लेकर भगवान की स्तुति करके और मनुष्य भगवान की उपासना करे भगवान के जो मुख्य मुख्य नाम हैं उनका वर्णन कर रहे हैं ओम विश्वम विष्णुर्वटट कारो भूत भव्य भु भूत भूत भावो योग तो, नारसिंह श्रीमान केशव पुरुषोत्तमा इत्यादि प्रकार से भगवान के सहस्त्र नामों का वर्णन किया है श्री संपूर्णानंद जी महाराज कोई भी व्यक्ति आता तो उसको यही बताते थे तीन बार विष्णु सहस नाम का पाठ करो सवेरे दोपहर और शाम कैसा भी संकट होगा समाप्त तो हो जाएगा और अनेक लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है बड़ा सरल स्तोत्र है बड़ी सहजता से इसका इसको कंठस्थ किया जा सकता है इसका पाठ किया जा सकता है सायंकाल प्रातः काल जपने योग्य मंत्रों का वर्णन है ब्राह्मणों के महात्म्यों का पुनः पुनः वर्णन है और इसके बाद अब अंतिम बात ष्मारोहण पर्व की है भीष्म जी ने कहा राजन अब तुम जाओ और तैयार होके आओ जाते तो नित्य ही कथा सुनने के बाद युधिष्ठिर चले जाते हैं बोले महाराज हम जावे और कब आवे क्या तैयारी करके आवे भीष्मी ने कहा बेटा युधिष्ठिर मेरे अंत्येष्टि संस्कार की तैयारी करके आओ अब हमारा समय पूरा अब हम अपनी वाणी को मौन करना चाहते हैं और अपनी वृत्ति को सबूर से हटाकर परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं महाराज जी बड़ा अद्भुत वर्णन है महाराज जी तो कथा की पूर्णा होती के बाद ही प्रस्थान करेंगे महाराज जी यही बात है ना वाह कि अभी कृपा करेंगे जैसा अनुकूल हो श्री गोलोक बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे बड़ी कृपा श्री युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र के साथ विदुर जी के साथ सारे ब्रह्मांड के दिव्य ऋषि मुनि महात्मा हैं और भीष्म जी के निकट आए सारी सामग्री लेकर आए घृत माल्यंच गंधाश्च क्षौमाणी च युधिष्ठिरा चंदना गुरु मुख्यालय का्यपी धर्मराज स्थिर सुंदर गोघृत मालाएँ पुष्प वस्त्र चंदन अगरु काला चंदन और महाराज दिव्य मालाएँ अनेक प्रकार के रत्न और जो श्री कहते हैं कि जिस अग्नि की स्थापना अग्निहोत्र के अग्नि की स्थापना स्वयं भीष्मी ने की थी उनके अग्निहोत्र की अखंड अग्नि को भी उनके संस्कार के लिए लेके आए हैं और उनके सामने आए हैं देखो प्रायः शरीर छूटने के बाद सामग्रियों का संग्रह किया जाता है लेकिन पितामह ने पहले ही सब सामान मंगवा लिया सब ला करके रख दो हम स्तुति करें आ फिर जाएं फिर इस मिट्टी का जो तुम्हें करना हो सो करना आह कहते हैं सब आकर के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए हैं और उस समय भीष्म जी ने बड़े स्नेह पूर्वक युधिष्ठिर के मस्तक पर अपने हाथ पधराए हैं और कहा कि देखो बेटा युधिष्ठिर तुम्हारा और हमारा जो संवाद है यह अनंत काल तक जीवों को धर्म के सूक्ष्म का सांगोपांग स्वरूप का बोध कराता रहेगा तुम तो स्वयं धर्म विग्रह धर्म रूप हो अत्र शयान सद्य में गता शरेशु निशिताग्रेशु यथा वर्ष तथा कहते हैं युधिष्ठिर इन बाणों की सैया पर पड़े पड़े असह्य वेदना सहन करते हुए मुझे अट्ठावन दिन व्यतीत हो चुके हैं अठावनवा दिन है सत्तावन दिन हो चुके आज अठावन दिन है किंतु अट्ठावनवा अट्ठावन दिन सैकड़ों वर्षों के समान हमें व्यतीत हुए इतनी पीड़ा हमने सहन की बेटा युधिष्ठिर आज बहुत सुंदर मुहूर्त है माघ मास है शुक्ल पक्ष है अष्टमी तिथि है और सब प्रकार से अनुकूल है धरतराष्ट्र की सेवा करना और धर्म का पालन करना हम अंतिम बात तुम्हें बता रहे हैं कि तुम कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करना कहते हैं इसके बाद भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की भागवत में भीष्म स्तुति अलग है और महाभारत की भीष्म स्तुति छोटी है क्योंकि और सब स्तुति तो वे कर ही चुके हैं भीष्मजी कह रहे हैं भगवन देव देवे सौ सुरासुर नमस्कृत त्रिविक्रम नमस्तुभ्यम शंख चक्र गाधर आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है पुंडरी काक्ष पुरुषोत्तम नित्यसा अनुजानी माम कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम हे वैकुंठ हे पुरुषोत्तम हे श्री कृष्ण आप हमें अनुमति प्रदान करें मैं इस देह को विसर्जित करना चाहता हूँ भगवान प्रसन्न भय और भगवान ने कहा अनुजान भी पार्थिव नृजनम कि महद्युते अब तुम्हारा इस संसार में कोई भी कार्य शेष नहीं रह गया अणुमात्र पाप आपके भीतर नहीं रह गया है हे भीष्मी आप तो अष्ट वसुओं के अवतार हैं आप एक अंश से वसुलोक में प्रस्थान करो और अपने एक स्वरूप से मेरे नित्य धाम को प्राप्त करो इस बात की चर्चा फिर कभी समय आने पर हम करेंगे एक एक भगवत भक्त में पार्षद में दो दो स्वरूपों का भी समावेश हो जाता है तीन तीन स्वरूपों का भी समावेश हो जाता है इसकी एक पृथक चर्चा है भगवान ने चाह तो कभी करेंगे और दोनों प्रकार की बातें प्रमाणित हो रही महाभारत से दोनों प्रकार की बातें महाभारत से प्रमाणित हो रही हैं, ध्यान दें भगवान कहते वसु स्वरूप को प्राप्त करो और इसी प्रकरण में कहा गया कि वे ब्रह्मरंध्र से प्राणोत्सर्ग करके भगवान के सनातन धाम में चले गए तो एक ही भी इसमें दो स्वरूपों में एक स्वरूप से वे वसु हो गए और एक स्वरूप से भगवान के धाम को गए इस प्रकार का प्रमाण अनेक ग्रंथों में मिलता है भगवान ने कहा आप ब्राह्मणों के भक्त हैं भक्तों से राजर से मारकंडे इवा पर आप तो दूसरे मारकंडे के समान हैं आपके चरणों में आपकी आज्ञा पालन के लिए मृत्यु खड़ी है आप मृत्यु के अधीन नहीं है आपने भगवान का दर्शन किया प्राणायाम चढ़ाया एक बड़ा भारी चमत्कार हुआ भीष्म जी ने जैसे ही प्राणायाम चढ़ाया है चरणों से लेकर के प्राणवायु ऊपर उठी है और जहां से प्राणवायु ऊपर उठती है वहाँ के बाण निकल जाते हैं घाव भर जाते हैं और एवं प्रकार चरण से लेकर मस्तक तक सारे बाण निकल गए सारे घाव भर गए और भीष्मी का स्वरूप ऐसा हो गया मानो अभी राजमहल से चलकर के आए नहीं विचार करें इतने समय तक शरीर पड़ा रहा क्या हालत होगी शरीर की भगवान ने कहा मेरे भक्त का शरीर दुर्दशा को प्राप्त होके न जाए महाराज दिव्य शरीर ऐसे लग रहा था मानो चंद्रमा आकाश से नीचे गिर गया हो ऐसी शोभा हो रही थी और ब्रह्मरंद्र से संरुद्ध स्तु तेना जगाम भिवा मूर्धानम भ्युत्पात ब्रह्मसूत्र में भगवान व्यास ने कहा है सौ नाडियां हैं उनमें से एक नाड़ी जो सुषुमना है उसके मार्ग से जिसके प्राण का उत्क्रमण होता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है तो आज आपने ब्रह्मरंद्र से प्राणों का विसर्जन करके भगवान के नित्य धाम को प्राप्त किया मोलोभ बोलो श्री पितामह भीष्मी महाराज की देव दुंदु विनाद पुष्प वर्ष सहा भवत सिद्धा ब्रह्म साधु साध द्वितीय हर्षिता सिद्धों ने ब्रह्मर्षियों ने जय जयकार किया आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की नगाड़े बजाए और महाराज जी थोड़ी देर के लिए तो सारी सृष्टि मौन हो गई एक बड़ी विशेष बात है संपूर्ण ब्रह्मांड में नीरवता छा गई शांत तो हो गया सारा वातावरण दिशाएं जैसे मानो बिल्कुल कहीं कोई शब्द नहीं हम लोग भी करते हैं ना किसी के सम्मान में थोड़ी देर का मौन करते हैं कहना पड़ता है फिर भी लोग बीच बीच में आंख खोल के देखते हैं मौन कब छूटने वाला है और जाने क्या क्या सोचते हैं क्योंकि जबरदस्ती मौन कराया जाता है भीष्म जी के प्रति संपूर्ण ब्रह्मांड ने संपूर्ण प्रकृति ने संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों ने अपना सम्मान व्यक्त किया सारी सृष्टि मौन हो गई इसका तात्पर्य है इस प्रकार का उच्च कोटिका संयमी सदाचारी महाभागवत भक्त भग, भगवत भक्त भग, महापुरुष न तो पहले कभी इतिहास में जन्मा न आगे कभी जन्म लेगा भीष्म जी के जैसे भीष्म जी मानो उनके जाने के बाद सृष्टि मौन हो गई अब हम किसको भीष्म जी के समान बतावें किसको भीष्म जी के जैसा कहें भीष्मी का अंतिम संस्कार धरतराष्ट्र जी के द्वारा कराया है अंतिम संस्कार और इसके बाद ने जलांजलि दी है भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करके जलांजलि दी है भगवान उनके संस्कार में सम्मिलित भय है भैया मरे सकल मरी हैं सकल न जाने कितने मरे और सबको मरना पड़ेगा लेकिन त्रेता में जटायु जी की मृत्यु को सराहा गया और द्वापर में भीष्म जी की मृत्यु को सराहाया गया धन्य जटायु समको नाही और यहां भीष्म जी के जैसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं लोग बेटा बेटी इसलिए पैदा करते कि मरने के बाद वे तर्पयामी तर्पयामी करेंगे लेकिन महाराज जीते जी पानी पिलाने की श्रद्धा नहीं तो मरे पीछे पानी कौन दे पर धन्य है भागवत धर्म की महिमा भगवान ने जलांजलि दी है भीष्म के लिए और उस समय मर्यादा स्थापित हो गई आज के बाद सृष्टि में कोई भी व्यक्ति श्राद्ध तर्पण करेगा तो भीष्म जी की अंजलि उसे देनी ही होगी जलम भीषमाय वर्मणे सा वैयाघ्र पद गोत्रा सांकृत्य प्रवराय चपुत्राय ददामे तलम भीषमाय वर्मणे इस मंत्र से भीष्म जी को अंजलि दी जाती है महाराज जी गंगा जी प्रकट होकर रोने लग गए हैं अपने पुत्र के संस्कार को देख करके भगवान ने गंगा जी को बहुत सांत्वना दी है कहा माँ तुम्हारा यह पुत्र इसने अनंत जीवों का हित किया है और अब तुम अपने मन में कोई शोक मत करो इसके बाद युधिष्ठिर मूर्छित होकर के गिर गए हैं उनको जल का संचन किया गया बहुत व्याकुल हैं पितामह के जाने के बाद युधिष्ठिर बहुत व्याकुल इतने दिनों तक अब तक तो हम ठीक से पहचान ही नहीं पाए थे पितामह को श्री कृष्ण की कृपा से सत्तावन दिन तक सत्संग किया है और अब वह महापुरुष हमारे बीच में नहीं है मिलत एक दुख दारुण देही बिछुरत एक प्राण हर ले ही मूर्छा हो गई है धरतराष्ट्र ने समझाया है कहा युधिष्ठिर तुम धैर्य धारण करो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है व्यासी ने समझाया है लेकिन युधिष्ठिर का रोना बंद नहीं होता अंत में इनका मन कैसे भी कोई दूसरे काम में लगाया जाए कह के उन्हें अश्वमेध यज्ञ की सलाह दी गई और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान की अनुमति प्राप्त करके अश्वमेध अनुष्ठान का उपक्रम किया है मरुत्त का जो धन मरुत राजा ने इतना बड़ा यज्ञ किया था महाराज जी ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी गई कि वो बिचारे दक्षिणा से महापूरण हो गए कितना ढोवे और कितने दिन तक ढोवे ढोते ढोते थक गए बोले अब पड़ा रह दो जो रहा सो बाकी बचा सो बचा रहें दो इतना हीरा जवाहरात सोना चांदी दे दिया उनको उठाने उठा के नहीं ले जा पाए महीनों तक ढोलाई करते रहे फिर भी ढो नहीं पाए तो बाकी बचा कुचा छोड़ के आ गए युधिष्ठ ने कहा महाराज सारा धन तो युद्ध में खत्म हो गया अब कहां से यज्ञ यज्ञ के लिए धन आएगा? वो धन आएगा वो वो बचा हुआ है वो में काम आ जाएगा क्योंकि धरती में जो स्थित धन है उस पर राजा का अधिकार होता है इसलिए तुम उसको प्राप्त करो और उन्होंने प्राप्त करके यज्ञ का आरंभ किया है बड़ा अद्भुत यज्ञ हुआ है महाराज उस यज्ञ में दस लाख यति नित्य भोजन करते थे दस लाख महात्मा तो रोज भोजन करते थे कितने ब्रह्मचारी कितने ब्राह्मण भोजन करते थे सबको सोने की थालियों में भोजन कराया जाता था ऐसी विचित्र महाराज महिमा का वर्णन है एक पंगत में दस लाख के बैठने के बाद शंख बजा दिया जाता था ऐसा वर्णन है महाराज अद्भुत राज अश्वेध यज्ञ का वर्णन है इसमें बड़े बड़े उपाख्यानों का बड़े बड़े सुंदर प्रसंगों का वर्णन है और इसी में एक प्रसंग यह भी है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभो युद्ध के समय आपने हमें गीता का उपदेश दिया था लेकिन हम तो इसके बाद तो लड़ाई भड़ाई में लग गए इसके बाद फुर्सती कहाँ मिली अब यज्ञ में व्यस्त हो गए तो महाराज हमको कुछ कुछ भूल रहा है वो गीता का उपदेश इसलिए आप कृपा करके हमको दोबारा गीता का उपदेश कर दीजिए इस प्रकरण को श्री महाभारत में अनुगीता कहा गया गीता के पश्चात जो उपदेश दिया गया उसका नाम है अनु लेकिन गीता का अनुगीता का उपदेश तो भगवान ने पीछे दिया पहले खूब जोर की फटकार उन्होंने अर्जुन को लगाई इतनी जोर की फटकार हम समझते हैं कि इतना कठोर भगवान कभी न बोले होंगे जितना कठोर भगवान अर्जुन से बोले भगवान ने कहा कि अर्जुन एक वक्ता एक काल में जिस तत्व का उपदेश कर सकता है वही वही वक्ता दूसरे काल में वही उपदेश पुनः नहीं दे सकता ये बहुत ऊंची बात है महाराज विचार करने की बात है। हम स्वयं कई बार विचार करते हैं कई बार जो बातें मुख से किसी प्रकरण विशेष में निकल जाती हैं, बाद में हम खुद सोचते हैं कि अरे कभी सोचा विचारा नहीं गया ये भाव के किधर से आए कैसे कह दिए फिर चाह कर भी वह बात हम द्वारा नहीं कह पाते भूल भी जाते हैं और आपको सुनकर आश्चर्य होगा हम तो खुद क्या करेंगे पर कभी किसी प्रेमी के वाहन में बैठ गए और अपने ही कैसीट चल रही है लगा दिया उसने तो कई बार हमको खुद आश्चर्य होता है एक आध बार तो हमने पूछा कि ये कौन बोल रहा है अरे बोले आप ही की भाषा आप समझते नहीं हो ये भाव कहां से आए हमें खुद पता नहीं चलता कि हम कहां से बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं इसका मतलब है बोलने वाला तत्व तो दूसरा है ये तो मशीन है, है ये तो यंत्र है इसमें बैठकर बोलने वाला यंत्री तो कोई दूसरा ही है वो जो चाहता है उसका प्रकाश कराता है तो मैं पुनः गीता का प्रवचन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तत्व में स्थित होकर उस समय कहा था इस समय मेरी वह अवस्था नहीं है वक्ता की अवस्था भी हर समय एक जैसी नहीं होती है लगता है अर्जुन तुम श्रद्धा शून्य हो तुम धार्मिक नहीं हो इसलिए तुमने भुला दिया बहुत फटकार लगाई है अर्जुन उदास हो गए बोले महाराज अब जो छिपा के रखते तो क्या अच्छा होता जो बात सही सही थी हमने बता दिया तो उसको द्वारा पढ़ा दीजिए द्वारा सुना दीजिए तो हमारा कल्याण हो जाएगा भगवान ने अर्जुन को हृदय से लगा कहा कोई बात नहीं फटकारा तो है हमने तुमको पर आखिर हो तो तुम मेरे मित्र इसलिए हम तुम्हें द्वारा गीता का उपदेश करेंगे पर उन वाक्यावली को नहीं दोहराएंगे उसी गीता का प्रवचन हम दूसरे प्रकरण के माध्यम से करेंगे एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के संवाद के रूप में भगवान ने कहा है इसी को अनुगीता कहा गया सब कुछ अनुगीता के बारे में वर्णन किया गया उत्तंक मुनि महाराज मारवाड़ में रहते थे जब भगवान श्री कृष्ण सब काम करा के यहां से वापस जाने लगे द्वारिका के लिए जाने लगे इधर ही जालोर वगैरह होते हुए भगवान द्वारिका गए होंगे पथमेड़ा होते हुए ठाकुर जी गए होंगे बीच में उत्तंक ऋषि मिले उन्होंने कहा हमने आपसे पहले कहा था जब आप शांत दूत बनके जा रहे थे झगड़ा नहीं होने देना झगड़ा मत कराना पर तुमने हमारी बात मानी नहीं झगड़ा करा के आए हो भगवान बोले हमने बहुत समझाया हमारी कोई माना नहीं उत्तंक जी बोले दूसरों को ठगना हमको मत ठगो आप परमात्मा हो आपके संकल्प से सब कुछ हो जाता है आपने संकल्प किया होता तो जरूर पांडव कौरव लड़ते नहीं पर आप ऊपर ऊपर से समझा रहे थे भीतर से आपका संकल्प था कि सब छत्रियों का विनाश हो जाए आपने ठीक नहीं किया मैं आपको शाप देता हूं भगवान हंसने लगे भगवान ने कहा महाराज शाप देने का विचार मत कीजिए क्यों इसलिए विचार मत कीजिए कि मैं भी परमात्मा हूं संतों का भक्तों का ब्राह्मणों का विशेष आदर करता हूँ और उनकी बुरी भली सब स्वीकार कर लेता हूँ किंतु मैं अपने ही पर आ जाऊँ तो मुझे किसी का शाप स्पर्श नहीं करता आपकी वाणी व्यर्थ चली जाएगी आपकी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी आप जबरजस्ती, दादागिरी मत दिखाइए कि हम शाप दे ही देंगे इतना कहने के बाद उत्तंक जी ठंडे पड़ गए बोले चलो कोई बात नहीं तो जिस रूप का अर्जुन को दर्शन कराया उसका दर्शन कराया बोले हाँ वो कर लो विराट रूप का दर्शन कराया है और वरदान दिया है कि हे भगवान इस मारवाड़ की धरती को आप वरदान दे करके जाइए भगवान ने वरदान दिया है यहाँ दिव्य औषधियाँ होंगी यहाँ की गायें दुधारू होंगी पयश्वरी होंगी यहाँ जन्म लेने वाले लोग धर्मात्मा होंगे उन पर धर्म की लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और भगवान ने यह भी वर्णन किया है कि समय समय पर यहां जो है मरुदेश में जल प्राप्त होने का भी वरदान दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर एकदम जल का अभाव नहीं होगा कभी कभी जल वृष्टि भी हो जाएगी ऐसा भी भगवान ने आशीर्वाद दिया है उत्तंक भगवान को शाप देने को उद्यत हो गए इतना तप कहा से आया जन्म जी ने पूछा और वैशम जी ने बताया यह उनकी गुरु भक्ति का प्रताप था जो तो भगवान को भी शाप देने को उद्यत हो गए और इधर भगवान लौटकर द्वारिका आए हैं बसदेव देवकी को महाभारत युद्ध का विस्तृत वृत्तांत बताया अमन्यु वध की बात बताई है और सब लोग बड़े दुखी भय है और इसके बाद जो है श्री धरतराष्ट्र जी ने विदुर जी के माध्यम से संदेश भेजा है अश्वमेध के प्रकरण का बड़ा विस्तृत वर्णन है बहुत विस्तार से अश्वमेध यज्ञ हुआ है और एक एक से एक बढ़कर के अद्भुत चरित्र हैं और उस यज्ञ की पूर्णाहुति पर जय जयकार हो रही थी ऐसा यज्ञ न भूतो न भविष्यती एक नेवला आ गया बोले एक सिलोन छवृत्ति वाले ब्राह्मण ने एक ब्राह्मण अतिथि को सतुआ खिलाया था उसके पुण्य की बराबरी यह यज्ञ नहीं कर सकता लोगों ने कहा महाराज ये कथा और सुना दो उसने कहा देखो एक मुदगल नाम के ब्राह्मण थे शिलोन छिवृत्ति से निर्वाह करते थे सतुआ बना करके रखा था और श्री दुर्बाशाह जी महाराज आकर के जीम गए पूरा सब खा गए और फिर भी उस ब्राह्मण ने असंतोष नहीं किया अपना भाग दे दिया अपनी पत्नी का भाग दे दिया अपने पुत्र और पुत्र का भी भाग दे दिया फिर भी उसके मन में असंतोष नहीं हुआ और उस ब्राह्मण ने दुर्बाशाह जी ने जहाँ कु था जूठी पत्तल जहाँ पड़ी थी उसमें मैं लौटा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया पर इस यज्ञ में दोना में हम खूब लोटे पर हमारा बाकी शरीर सोने का नहीं हुआ इसलिए पक्की बात है कि उस ब्राह्मण के जैसा यह यज्ञ नहीं है ये महाराज ये क्या है ये सब ठाकुर जी की लीला है भक्त के भीतर अहंकार न रहे सब को दक्षिणा देकर के विदा किया है बोलो भक्तवत्सल भगवान की हिंसा मिश्रित यज्ञों की निंदा की गई है और महाराज जी वैष्णव धर्म पर्व वैष्णव धर्म पर्व भी ये आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत पर्व है इसकी बड़ी भारी महिमा है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वैष्णव धर्म का उपदेश किया है महाभारत का यह वैष्णव धर्म पर्व भी स्वतंत्र रूप से श्रवण करने योग्य है इतना श्रेष्ठ धर्म यह पर्व है इसमें भगवान की भक्ति की बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया है भगवान कह रहे हैं हे युधिष्ठिर जन्मांतर सहस्रई स्तू मनुष्यत्यम सुदुर्लभम हजारों जन्मों तक भी मनुष्यत्व तो प्राप्त नहीं होता है मनुष्यत्व तो अत्यंत दुर्लभ है और तद ग्वा धर्म न करोचिता तो प्राप्त करके जो भगवान की भक्ति नहीं करता है उसने तो मानो अपने आप को ठग लिया है इसलिए हे युधिष्ठिर, ये चम सर्वभूतस्थम पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा मदभक्ता सदा युक्ता मत्समीपम नयाम्य हम जो ज्ञान दृष्टि से मेरे भक्तों का वैष्णवों का आदर करता है मेरे समान संतों को मानकर भक्तों को वैष्णवों को मानकर जो सेवा करता है सदा मुझ में मन को लगाए रखता है और मेरे भक्तों का आदर करता है ऐसे भाग्यशाली जीव को मैं अपने नित्य धाम को प्रदान करता हूँ यही वैष्णव धर्म है भगवान और भगवान के भक्तों का आदर इसी का नाम वैष्णव धर्म है मदभक्ता नश्यंती मदभक्ता वीतकलमशा मदभक्ता नाम तू मानुष्य सफलम जन्म पांडव हे युधिष्ठिर मेरे भक्तों का नाश कभी नहीं होता मेरे भक्त निष्पाप होते हैं और मेरे भक्तों का ही मानव शरीर धारण करना सफल है इसलिए मानव शरीर ग्रहण करके वैष्णव धर्म को स्वीकार करते हुए मेरी शरणागति को स्वीकार करते हुए मेरी अनन्य भाव से उपासना अवश्य करना चाहिए ये ऐसे वैसे भक्ति प्राप्त नहीं होती है जन्मांतर सहस्रेशु तपसा भावितात्मना भक्तिरुत्पज्यत मनुष्याण न संशया हजारों वर्ष जन्मों तक तपस्या करने के बाद तब कहीं संत सदगुरु की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है यह अत्यंत कठिन है महाराज जी इसमें अनन्य भक्ति का भी वर्णन किया गया जिसको परमय कांति भक्ति कहा गया अनन्य एकांतिक भक्ति का भी वर्णन किया गया क्या कहें समय नहीं है नहीं तो ब्रज की जो एकांतिक उपासना की जो पद्धति है जो सर्वोपरि रसोपासना की पद्धति है उसका भी संकेत भगवान ने इस प्रकरण में किया है आचार्यों ने जिस भक्ति का प्रचार किया है उसका भी भगवान ने इसमें संकेत किया है बहुत विस्तृत प्रकरण है भगवान ने कहा है कि देखो युधुष्ठिर मेरे भक्त किसी जाति के ही क्यों ना हो किसी वर्ण में उनका जन्म हुआ हो मेरी शरणागति की महिमा से मेरे नाम की महिमा से मेरी उपासना की महिमा से वे अत्यंत पवित्र हो जाते हैं इतने पवित्र हो जाते हैं कि उन वैष्णवों को देखकर ब्रह्मादि देवता भी मस्तक झुकाते हैं चाहे भले ही वह चांडाल कुल में ही पैदा क्यों ना हुए हों और फिर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मेरी शरणागत होकर मेरी भक्ति करे तब तो उसका कहना ही क्या है इसलिए मेरी भक्ति की सर्वोपरि महिमा को स्वीकार कर लेना चाहिए इस प्रकार से चारों वर्णों के लिए भगवान ने भक्ति का विधान बताया चारों आश्रमों के लिए भगवान ने भक्ति का प्रधान बताया और क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका भी वर्णन भगवान ने खूब विस्तार से किया है और एक विशेष बात कही है भगवान ने भगवान ने का देखो युधिष्ठिर वैष्णवों का धर्म ये है ये माम न प्रतिपजते शंकरम व नराधमा ब्राह्मणान व महादेवान वृा ते ना जो नराधम मेरी शरणागति को स्वीकार नहीं करते हैं भगवान शंकर और इस धरती के देवता ब्राह्मण इनकी शरण इन आद नहीं लेते इनका आदर नहीं करते हैं उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है माने भगवान ने अपना शिवजी का और ब्राह्मणों का तीन के आदर की विशेष बात भगवान ने कही है कहते हैं कि जिनकी आसक्ति भक्ति शास्त्रों में नहीं है तर्क शास्त्र में जिनकी आसक्ति है नास्तिक पक्ष का अवलंबन करने वाले हैं देवताओं की निंदा करने वाले हैं ऐसे लोगों का जन्म व्यर्थ है इसलिए म, मेरे भक्तों का कर्तव्य है वह मेरी अनन्य भाव से उपासना करें देखिए वैष्णव को मद भक्ता ये नरश्रेष्ठ मदगता मतपरायणा मध्याजिनो मन नियम स्थान प्रयत्न पूजयेत ये भक्तमाल का सिद्धांत कह रहे हैं भगवान भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हो मेरे मन में लग, मेरे में मन को लगाने वाले हों जो मेरी शरण में हो मेरा पूजन करते हो ऐसे भक्तों की विधिवत तुम्हें उपासना करनी चाहिए यही सबसे श्रेष्ठ है वे भक्त एक के लिए भी मेरे पवित्र नाम को भूलते नहीं है जो संतों की ब्राह्मणों की निंदा करता है उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है बाद में वह भक्त पर ब्राह्मण पर संत पर गुरु पर दोषारोपण करने से गधा होता है फिर जाने क्या क्या होता भगवान जाने लंबी चौड़ी बात भगवान ने बताई है इसका मतलब गऊ ब्राह्मण संत गुरु इनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि कोई साधु ब्राह्मण अथवा गुरु ही क्यों न हो यदि हमारे चित्त में कोई ऐसी बात आ गई है जो हमारी श्रद्धा भावना उपासना के अनुकूल नहीं है कई बार दोष दिख जाते हैं आ जाते हैं समझ में तब क्या करें? तो महाराज जी कहते थे कि यह सब होते हुए भी निंदा न करें। यदि निंदा करता है अपने पूज्य जनों की तो उसके आजन्मकृत सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं अपराध और अधिक न बने दूर हो जाए भले लेकिन निंदा कभी न करें ये भगवान ने विशेष बात कही है बोलो भक्तवत् सल भगवान की वैष्णवों का धर्म है उन्हें नाम में प्रीति रखनी चाहिए वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए गौ ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए और द्वादशी तिथि का आदर करना चाहिए इस सब का वर्णन किया और भगवान ने एक बड़ी विलक्षण बात कही है भगवान ने कहा कि जब कोई व्यक्ति मेरे भक्त को भोजन कराता है तो उस भक्त के रूप में वह भक्त भोजन नहीं करता आपी तो उस वैष्णव के रूप में स्वयं मैं ही भोजन करता हूँ इसलिए वैष्णव को भोजन कराते समय भाव करना चाहिए कि भगवान साक्षात रूप में बैठकर एक एक चीज का स्वाद बतला करके पा रहे हैं ऐसा अनुभव करना चाहिए बहुत सुंदर ये पूरा प्रकरण है और इसके बाद भगवान ने इस प्रकरण को संपन्न किया है और इस प्रकरण में भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है महाराज ऐसे नहीं कि अपने आप कोई मान ले अपने को भक्त के हम भक्त हैं कपिला गाय के माहात्म्य का भी भगवान ने वर्णन किया है दस प्रकार की कपिलाओं के माहात्म्य का वर्णन किया है अन्नदान के महात्म्य का फिर वर्णन किया है संत सेवा को भगवान ने सर्वोपरि बतलाया है और इसके बाद भगवान ने अपने प्रवचन का उपसंहार किया बोले युधिष्ठिर जो कुछ बात विशेष रूप में कहने योग्य थी हमने कह दी है अब हमें अनुमति मिले हम द्वारिका जाना चाहते हैं ये अश्वेध के बाद भगवान ने वैष्णव धर्म का उपदेश किया है और भगवान द्वारिका पधारे हैं बड़ी सुंदर भगवान की शोभा हो रही है उस समय भीमसेन भगवान के ऊपर छत्र लगा करके खड़े हैं और स्वयं अर्जुन भगवान के सारथी बने हुए हैं नकुल सहदेव वो भगवान के चमर ढुला रहे हैं ऐसी सुंदर भगवान की शोभा हो रही है और तीन योजन तक चौबीस मील तक भगवान को पहुंचाने के लिए पांडव आए युधिष्ठिर राय भगवान रथ से उतर आए और हृदय से को लगा के कहा अपने से बड़ों को बहुत दूर तक भेजने नहीं जाना चाहिए क्योंकि जितनी दूर भेजने जाओगे उतना लंबा वियोग हो जाएगा इसलिए ओदकांतम गच्छे जलासे तक जाना चाहिए आप 24 मील तक चले आए तो अब पता नहीं कि कब मिलन होगा इसके बाद मिलन नहीं हुआ इसके बाद तो भगवान का महाप्रस्थान है और इधर आश्रम वासिक पर्व की बात है हम ठीक समय से कथा पूरी करेंगे और महाराज जी का आशीर्वाद भी सारे यहां के लोग और बाहर के लोग सब श्रवण करेंगे पूर्ण होती गोलोक धाम वाले महाराज जी का आशीर्वाद से होगी और इस श्री मंजूषा अंक का विमोचन भी श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी के करकमल से होगा तो बहुत संक्षेप में हम वर्णन कर रहे हैं कुछ बाहर के प्रेमियों से सूचना प्राप्त हुई कि महाराज आपकी कथा लंबी चलती है हम लोगों ने पूरे महीना नियम से चैनल के सामने बैठकर कथा सुनी है कहीं ऐसा न हो कि पूर्णा होती वाली कथा हम न सुन पाए तो सब लोग सुनेंगे आप लोग बिल्कुल चिंता न करें पांडवों ने बहुत अनुकूल व्यवहार किया है धृतराष्ट्र के साथ धतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हैं एक दिन की बात है धृतराष्ट्र मूर्छित तो हो गए युधिष्ठिर रोने लगे हैं युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र गांधारी ने धृतराष्ट्र को संभाला है धृतराष्ट्र ने कहा युधिष्ठिर तुम्हारे हाथ के फेरने से मुझे बड़ी शांति मिल रही है बेटा मेरे मस्तक पर हाथ फेरो मेरे शरीर पर हाथ फेरो तुम बड़े पवित्र आत्मा हो मैंने बहुत पाप किए हैं बहुत अन्याय किया लेकिन इतना आदर कभी मेरे सौ पुत्रों ने नहीं दिया जितना अकेले तुमने हमें आदर दिया है मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं मैं तुम्हारा मस्तक सूंघना चाहता हूं महाराज जी लिखा है कि धृतराष्ट्र ने अपनी गोद में युधिष्ठिर को बिठा लिया उनका मस्तक है, अपने दोनों हाथ मस्तक पर रखे हैं भैया आपके घर के बड़े बूढ़े आपकी सेवा से आज्ञा पालन से इतने प्रसन्न हो जाएं, तो आपको मरने के बाद मुक्ति की जरूरत नहीं है आप जीते जी मुक्त हैं अपने घर के बड़े बूढ़े माता पिता इनकी सेवा करके संतुष्ट करना इससे बड़ा पुण्य और कोई दूसरा नहीं है और कहा बेटा अब वह समय आ गया है मैं पिछले दिनों से निरंतर तप कर रहा हूं अपने आप को कस रहा हूं मैंने राजकीय भोगों का त्याग कर दिया है और मैं कई कई दिन तक भोजन नहीं करता हूं जल पीकर रह जाता हूं वायु पी करके रह जाता हूं क्योंकि मैं अपने आप को तब के द्वारा कृष कर रहा हूं सुखा रहा हूं तुम चिंता मत करो अब मुझे अनुमति प्रदान करो मैं बानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेना चाहता हूं सुन लो आंख बालो एक जन्मान्ध व्यक्ति जिसके सौ पुत्र उसके सामने मारे गए जैसा धर्मशील जिसकी सेवा में है वह जन्मांत भी अंत में वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर तप करके भजन करके देह त्यागना चाहता है किस लिए आंख वालों को शिक्षा देने के लिए एक बिना आंख वाला इस प्रकार से निष्ठा से धर्म का पालन कर सकता है भोगों का संसार का त्याग कर सकता है तो वे आंख वाले आंख वाले कहलाने लायक नहीं है जो सौ सौ जूते खाए तमाशा घुस के देखें, खूब तिरस्कार हो रहा है फिर भी पड़े हैं घर में उनके मन में नहीं आता कि छोड़ के सब गोलोकधाम वाले महाराज के पास जाके माला फेरेंगे भजन करेंगे ये बात मन में नहीं आती अयोध्या चित्रकूट वृंदावन में जाके भजन करेंगे ये बात मन में नहीं आती ये है भारत का सच्चा इतिहास धरतराष्ट्र जिसे हम कितना मोहग्रस्त बताते हैं वो भी आज सब मोह ममता का त्याग करके भजन के मार्ग पर चलना चाहते हैं युधिष्ठिर रोने लगे बोले मेरी सेवा में चूक भई है इसलिए आप ऐसा कह करके हमको दुखी कर रहे हैं व्यास जी ने कहा युधिष्ठिर इतनी कथा सुनने के बाद तुम रोक रहे हो किसी भी प्राणी के कल्याण के मार्ग में साधक बनना चाहिए बाधक नहीं बनना चाहिए हमें अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के जीवन का एक प्रसंग याद आता है महाराज जी बनारस में पढ़ते थे महाराज जी को वैराग्य हुआ और महाराज जी ने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी नई विषारण क्षेत्र में कि मैं विरक्त होकर भजन करना चाहता हूं अनुमति प्रदान करें महाराज जी तीन भाई थे सबसे बड़े महाराज जी थे महाराज जी के पिताजी ने पत्र को अपनी पत्नी को महाराज जी की माता को नहीं सुनाया और उन्होंने पत्रोत्तर लिखा पवित्र विप्रकुल में तुम्हारा जन्म हुआ है तुमने वाराणसी में रह करके अध्ययन किया है शास्त्रों का तुम्हें अध्ययन है किसी भी जीव के कल्याण के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहिए यदि तुम अपना कल्याण विरक्ति में समझते हो तो मेरा आशीर्वाद है आजीवन विरक्त भाव से रहकर भजन करो यदि तुम्हारा मन अभी संसार से पूरी तरह निवृत्त नहीं हुआ है तो तुम ज्येष्ठ पुत्र हो विवाह करो और मेरी सेवा करो महाराज जी ने पत्र पढ़ा सारा सामान बांट दिया और महाराज जी विरक्त हो गए कल्याण के मार्ग में किसी जीव के बाधक मत मनो हमारे यहां जिसने कहा कि हम भजन करेंगे जाओ भजन करो भजन करो हम आपसे सत्य कहते हैं आश्रमों में व्यक्तियों की संतों की साधकों की आवश्यकता रहती है लेकिन हम अपनी व्यक्तिगत बात बताते हैं हमारे ठाकुर जी की सेवा का अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी सी उपयोगी साधु साधक विद्यार्थी यदि यह कहता है कि मैं सब छोड़ के एकदम तत्परता से भजन में लगना चाहता हूं तो हम कहते लाख करोड़ काम हमारे बिगड़ जाए हमें परवाह नहीं पर भजन के लिए हम किसी को रोक नहीं लगाते खूब भजन करो शरीर मिला किस लिए है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है भगवत भजन करना चाहिए ने अनुमति प्रदान करा दी है कुंती माता ने भी वनवास की दीक्षा ग्रहण की है महाभारत की कुंती और भागवत की कुंती में अंतर है कल्प भेद के कारण भागवत में जो चरित्र है वो सारस्वत कल्प का चरित्र है और महाभारत में जो चरित्र है वो वर्तमान श्वेत वारह कल्प का चरित्र है इसलिए अंतर आ जाता है कुंती ने भी अपने पुत्रों की बात नहीं मानी अपने जेठ और अपने देवर का अप, देवर का अनुगमन किया जेठ धरतराष्ट्र और देवर विदुर जी और गांधारी ये चारों ने त्याग किया है महाराज जी एक अध्याय में नौवें अध्याय में धृतराष्ट्र ने क्षमा मांगी है प्रजा से क्या भारतवर्ष का गरिमापूर्ण इतिहास है राजा प्रजा से क्षमा मांग रहा है और प्रजा ने रोते हुए विदाई दी है महाराज को और कहा महाराज और अधिक मत कहिए हम शहन नहीं कर पाएंगे और एक बात महत्वपूर्ण कही है धृतराष्ट्र ने मेरा पुत्र दुर्योधन दुष्ट अवश्य था लेकिन जहां तक मेरा विचार है मेरे पुत्र दुर्योधन ने भी कभी आप लोगों को यातना नहीं दी होगी फिर धर्मराज युधिष्ठिर से तो क्या सुख मिला इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं और इसके बाद चले आए हैं विदुर जी इधर श्री युधिष्ठिर बहुत दुखी हैं अपने बड़े बूढ़े अपने घर छोड़ करके चले गए हैं अब तो वे नारजी की आज्ञा से मिलने के लिए जंगल में गए हैं जंगल में धरतराष्ट्र से मिले हैं गांधारी से मिले हैं माता कुंती से मिले हैं पुरानी बातों की याद आ गई है और महाराज पुराने घाव फिर हरे हो गए इतने लोग मारे गए ये हो गया वो हो गया ब्यास जी बोले इतने जैसे तैसे संसार छूटा भजन में लगे अब फिर वही रोना गाना शुरू हो गया ब्यास जी ने कहा चिंता मत करो तुम्हारे दुख को हम दूर करने के लिए सबको बुलाते हैं महाभारत में जितने लोग मरे थे सबको ब्यास जी ने गंगा जी के जल से प्रकट कर दिया साफ प्रकट हो गए सबने कहा हम बड़े सुखी हैं स्वर्ग में हैं लड़के गए सब पापों से मुक्त होकर वहां गए दुर्योधन आदि भी मिले हैं और युधिष्ठिर से मिले हैं कर्ण भी मिला है युधिष्ठिर से भाई भाई कह के हृदय से लगाया कर्ण को सबने प्रणाम किया है सब से मिले हैं और अब सबका शोक दूर देखो ब्यास जी की कितनी सामर्थ्य है सबका शोक दूर कर दिया गया है और सब अंतर्धान हो गए गंगा जी के जल में ही अंतर्धान हो गए हैं सबको बड़ी शांति मिली है लेकिन इस पूरे प्रकरण में विदुर जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं विदुर जी तो सन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं अस्मक व्रत की दीक्षा ले रखी है अस्मक व्रत एक कठोर व्रत है जिसमें यति अपने मुख में जीव के ऊपर पत्थर का टुकड़ा रख लेता है संसार की कोई वस्तु खाता पीता नहीं है केवल ब्रह्मचिंतन करता है वे कभी अंतर्धान हो जाते हैं कभी प्रकट हो जाते हैं उनका शरीर अस्थि मात्र हो रहा है शरीर पर केवल एक कौपीन मात्र उनके है और कभी किसी भाग्यशाली को बिदुर जी का दर्शन हो जाता है धर्मराज युधिष्ठिर अकेले ही बिदुर जी के दर्शन की व्याकुलता से जंगल में विचरण करने लगे हैं बिदुर जी दिखाई पड़े हैं बिदुर जी को देखकर के युधिष्ठिर भागे हैं और जैसे ही महाराज भागे हैं बिदुर जी भी भागे हैं एक वृक्ष के नीचे वृक्ष से टिक के बिदुर जी खड़े हो गए हैं उनके विलक्षण तेज के सामने श्री युधिष्ठिर भी ठिठक गए हैं वे ध्यानपूर्वक विदुर जी का दर्शन कर रहे हैं आज महान योगियों की सिद्धों की परमहंसों की महामुनिंद्रो की अवस्था आज बिदुर जी ने प्राप्त की है बिदुरु जी ने अपनी दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा है दोनों के नेत्र जब मिले हैं व्यासि वर्णन करते हैं वैशम जी वर्णन करते हैं बिदुरु जी के शरीर से तेज निकला नेत्रों के मार्ग से तेज निकला और युधिष्ठिर के नेत्र मार्ग से उनके भीतर समाहित हो गया ये क्यों क्योंकि धर्मावतार विदुर हैं और धर्मावतार युधिष्ठिर हैं एक ही धर्म तीन रूप से प्रकट है दास श्री विदुर जी महाराज श्री युधिष्ठिर जी महाराज और स्वपच भक्त वाल्मीकि इन स्वपच भक्त और विदुर जी दोनों का समावेश युधिष्ठिर में हो गया है और युधिष्ठिर भगवान के धाम को गए हैं युधिष्ठिर ने विदुर जी के शरीर को उठाया है लकड़ियाँ इकट्ठी करके संस्कार करना चाहते थे उसी समय आकाशवाणी हुई आकाशवाणी ने कहा कि हे महात्मा हे युधिष्ठिर आप इस प्रकार का प्रयास मत करो विरक्त सन्यास धर्म का यति धर्म का पालन करने वाले का अग्नि संस्कार नहीं करना चाहिए अग्नि संस्कार निषिद्ध है। धर्म धर्मराज श्लोक सुनलोक प्रमाण के लिए धर्म संचस्काराय संचस्का, संचस्कार संचस्कार दग्धु कामो भवत विद्वान अथ बागभ्य भाषत भो न राज एतद विदुर संयकम कलेवर मिहते धर्म एश सनातना ये मनसे सन्यास धर्म का पालन करने वाले हैं इसलिए इनका संस्कार नहीं करना चाहिए इनका अग्नि संस्कार मत करो इन्हें दिव्य भगवान के धाम की प्राप्ति हो चुकी है अब इन्हें तुम गंगा जी के जल में प्रवाहित करो विरक्त का अग्निदाह नहीं होना चाहिए हमारे श्री अयोध्या जी में एकाध स्थान को छोड़कर अपवाद हैं वे उनको छोड़कर अयोध्या जी में सभी विरक्त संतों के स्थानों में शरियू जल प्रवाह का नियम है कहने हम अच्युत गोत्री हो गए कि नहीं रक्त संबंध है नहीं पिंडदान श्राद्ध आदि की कर्मकांड की क्रिया होनी नहीं है और अग्नि संस्कार होगा तो सारा कर्मकांड होगा तो कर्मकांड के नाम पर तो हम बाबा जी बन गए कर्मकांड हमने किया नहीं और अग्नि संस्कार कर दिया तो यह शास्त्र विरुद्ध है इसलिए विरक्त का जल संस्कार होवे और जल जहां न होवे वहां भूमि संस्कार होवे गोष्ठ होवे तो धरती खोद करके शरीर को समाधिष्ट कर देना किंतु विरक्त को अग्नि में नहीं जलाना चाहिए शास्त्र की मर्यादा यही है आप लोग कहेंगे तो सन्यासी के लिए है वैरागी के लिए नहीं शास्त्रों में सन्यासी वैरागी का भेद नहीं है चतुर्थाश्रम ही को सन्यासी कहा जाता है आप बड़े बड़े विद्वान बैठे हो ये साधुओं का आश्रम क्या कहा जाएगा ब्रह्मचरी की गृहस्थ की बानप्रस्थ की संयास क्या कहा जाएगा तो कहा नहीं जा सकता है, तब क्या कहा जाएगा यह चतुर्थाश्रम है चतुर्थाश्रम दो प्रकार का होता है एक एक दंड वाला एक त्रिदंड वाला, एक वाला और एक शिखासूत्र से मुक्त दोनों प्रकार का सन्यास होता है दोनों प्रकार के सन्यास का विवेचन महाभारत ग्रंथ में किया गया है तो यह भी चतुर्थाश्रम है इसलिए सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए विरक्त का अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए कथनचित कहीं कोई बहुत परंपरा है मान्यता है तो हम बिल्कुल निषेध भी नहीं कर सकते क्योंकि परंपरा का निषेध नहीं किया जा सकता अपलाप नहीं किया जा सकता यदि संस्कार करे तो फिर पूरा कर्मकांड करना चाहिए कर्मकांड में कसर नहीं छोड़नी चाहिए ये बात श्री वृंदावन बिहारी इसके बाद आज्ञा लेकर के युधिष्ठिर चले आए हैं जंगल में आग लगी है और धृतराष्ट्र कुंती और गांधारी इन्होंने दावानल में अपने शरीर की आहुति दे दी है नार जी ने बताया है रुदन कर रहे हैं युधिष्ठिर कहा कि नहीं रोने योग्य नहीं हैं तब उनके और दैहिक संस्कार किए हैं और सब को प्रसन्न किया है इसके बाद बहुत समय हो गया है युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा है भगवान की खबर लेने के लिए अर्जुन पहुंचे हैं और इधर ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदवंश के विनाश की व्यवस्था बही है शाम को स्त्री बना के ले गए थे बोले इसके पेट से क्या होगा बेटा की बेटी सीधे साधे महात्मा तो बोले आगे जाओ एकांत एक में दुर्वासा जी की जमात पड़ी थी एकांत एक वासा झगड़ा ना झांचा दस हजार चेला थे दुर्वासा जी के महाराज सब त्यागी तपस्वी अखंड विभूतिया सब बैठे थे महाराज इसके बेटा होगा कि बेटी अरे मूर्खो श्री कृष्ण हम ब्राह्मणों का ऋषियों का इतना आदर करते हैं और तुम उनकी संतान बखौल उड़ाते हो महात्माओं का कान खोल सुन लो न बेटा होगा न बेटी होगा लोरे का भयंकर मूसल जिससे तुम्हारे यदवंश का क्षय हो जाएगा भागे बालक वहां से पेट खोला तो मुसल निकला कपड़ों के भीतर से बोले क्या करें महाराज को कहा गया उग्र जी को घिस घिस के बहादो समुद्र में घिसने से एर का नाम की घास हो गई उसकी नौक जरा नाम के व्याध ने बाण के फलक के रूप में स्थापित कर ली और इधर भगवान ने सबको आज्ञा दी प्रभाषक क्षेत्र में आए हैं महाराज बात बात में झगड़ा हो गया और झगड़ा होकर खत्म हो गया ऐसी कोई चीज़ यशियों ने पी ली जिससे दिमाग खराब हो गया और इसके बाद विनाश हो गया ये क्या जरूरत थी महाराज युधिष्ठिर को जुआ खिलाने की ठाकुर की लीला और अपने परिवार के लोगों को मादक पदार्थ पिलाने की जो इतने पवित्र आत्मा ऐसी बुद्धि बिगाड़ने की जरूरत क्या थी ये ठाकुर जी की लीला है युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा का भी जुआ खेलने से इतना पतन हो सकता है कि अपने पत्नी तक को दाव पर लगा दे और मेरे खानदान के लोग भी यदि नशा पिए तो वे चाहे एक दो नहीं छप्पन करोड़ ही क्यों ना हो उनका भी सर्वनाश हो जाएगा इसलिए इस प्रकार का भगवान ने लीला किया दाऊ जी अपने स्वरूप को पधार गए बोलो श्री दाऊ दादा की श्री प्रद्युम्न जी महाराज की श्री अनिरुद्ध जी महाराज की भगवान अपने चरण को रख करके विराजमान है सार व्याध ने जरा नाम के व्याध ने बाण प्रहार किया है भगवान ने उसे सांत्वना दी है और भगवान ने अपने मंगलमय श्री विग्रह से अपने दिव्य धाम में गमन किया है लेकिन कोई पहचान न सका है इधर द्वारिका समुद्र में डूब गई है और बसुदेव देवकी भी भगवान के वियोग में उन्होंने भगवान का अनुगमन किया है समाचार पता चला है और अर्जुन ने सारा समाचार युधिष्ठिर को बताया है श्री युयुत्सु को जो धरतराष्ट्र के पुत्र थे राज्य की व्यवस्था का भार युत्सु को सौंपा है क्योंकि परीक्षित अभी आयु में बहुत छोटे हैं परीक्षित को गद्दी पर तो बिठा दिया लेकिन व्यवस्थापक राजा कार्यवाहक राजा युत्सु को बनाया है और परीक्षित को राजा बना करके वे वहां से चल पड़े हैं और चलते चलते सारी धरती पर विचरण करते हुए गए हैं पूर्वी समुद्र के तट पर गए हैं उसी समय महाराज साक्षात भगवान अग्नि प्रकट हो गए अर्जुन से कहा यह धनुष्मान लेके कहा जा रहे हो ये संन्यास की विधि नहीं है ये गांडीव धनुष हमको दे दो हमने दिया था हम ही को दे दो ये जल में अर्पित कर दो आपने समुद्र में अर्पित किया है आगे बढ़े हैं सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिरा है उत्तराखंड में जहां मानव वर्जित क्षेत्र केदारनाथ के ऊपर आगे जब बढ़े हैं सबसे पहले द्रौपदी का शरीर छूट गया मृत्यु हो गई द्रौपदी की उस समय भीमसेन ने कहा दादा यज्ञ कुंड से उत्पन्न द्रौपदी जो श्री कृष्ण की परम भक्ता इसको शरीर क्यों छोड़ना पड़ा यह स शरीर मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं हुई यह सुनकर के युधिष्ठिर जी ने कहा द्रौपदी में पांचों पतियों के प्रति समान भाव था किंतु इसका अर्जुन में ज्यादा अनुराग था इतना सूक्ष्म दोष होने के कारण से भी शरीर छोड़ना पड़ा इसके बाद सहदेव जी का शरीर छूट गया युधिष्ठिर न द्रौपदी की ओर देखते हैं मरी हुई द्रौपदी की ओर न सहदेव की ओर देखते हैं भीमसेन कहते हैं दादा अपने छोटे भैया सहदेव जी भी चले गए बोले इन्हें अपनी पंडिताई का अभिमान ज्यादा था जो अहंकारी हैं विद्या का अहंकार जिनको है वो भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते फिर नकुल जी का शरीर छूट गया बोले हमारे भैया नकुल भी चले गए बोले इनको उनके अपने रूप का अहंकार था इसलिए चले गए इसके बाद अर्जुन ने भी अपने शरीर को छोड़ दिया बोले महाराज अर्जुन भी नहीं जा पा रहे हैं भैया जी बोले इनको अपने गांडीव का अहंकार था अस्त्र बल का अहंकार था इसलिए ये भी नहीं जा सकते इसके बाद भीमसेन गिर गए बोले दादा हमको भी बता जाओ हम भी मरने वाले हैं अब चल नहीं पा रहे हैं क्या बात है बोले तुम ज्यादा भोजन करते हो वो ज्यादा भोजन करते वो भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते ठूस ठूंस के नहीं खाना चाहिए और तुम भी अपने बल की डींग हाँकते हो सब ने नाम उच्चारण पूर्वक देह त्याग किया है युधिष्ठिर आगे बढ़ गए हैं और अब देवलोक की सीमा में उनका प्रवेश हो गया देवदूत दिव्य विमान लेकर के आ गया बोले महाराज इस विमान पर आप सवार हो जाइए युधिष्ठिर ने कहा अयम स्वाभूत भव्य भक्तोत्त्यम सगचेत मैया साधम आनी संस्या ही मे मति हे भगवन हे देवराज इंद्र ये कुत्ता हमारा बड़ा भक्त है सबने साथ छोड़ दिया कुत्ते ने साथ नहीं छोड़ा इसका मतलब यह मत समझ लेना कि उस युधिर का पालतू कुत्ता था जहां देवताओं के समान इन पांडवों की गति जहां नहीं वहां सामान्य कुत्ता कहां से जा सकता है ये कुत्ता नहीं था साक्षात भगवान धर्म परीक्षा करने के लिए आए थे इसलिए मैं इस कुत्ते का त्याग नहीं कर सकता अब कुत्ता पालने वाले लोग सुन लें यहाँ भी बड़े महानुभाव बैठे होंगे जो कुत्ता पालन करते होंगे और भारत की धरती से बाहर भी लोग पालने वाले होंगे और और जहां तक लोग सुन रहे होंगे वे भी, भी कुत्ता पालते होंगे उन सबको बड़ी श्रद्धा पूर्वक ये श्लोक सुनना चाहिए कुत्ता पालने वालों को किस पुरस्कार की प्राप्ति होती है किस पुण्य की प्राप्ति होती है शक्र उवाच स्वर्गे लोके नास्ति श्रृण्वता इष्टापूर्तम क्रोधवशा हरती ततो विचार्य क्रियताम धर्मराज त्यजस्वानम नात्र इंद्र ने कहा कि देखो जो लोग कुत्ता पालते हैं उनको स्वर्ग में जगह नहीं है उनको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता वो नरक में ही जाते हैं उनको कभी स्वर्ग प्राप्त नहीं होता उनका यज्ञ कराना बेकार हो जाता है दान करना बेकार हो जाता है मंदिर मठ बनाना बेकार हो जाता है कुआं बावड़ी बनाना बेकार हो जाता है उनके सारे पुण्यों को क्रोधवश नाम के राक्षस हर लेते हैं इसलिए इस कुत्ते को त्याग दो आप लोग कहें कुत्ते का कुत्ते ने क्या बिगाड़ा ब्यास जी का इतना बुरा कुत्ते के लिए लिखा बड़ा स्वामी भक्त तो होता है कुत्ता हम सब बात मानते हैं आखिरी टुकड़ा कुत्ते को दो ये बात ठीक है लेकिन घर में कुत्ते का पालन करना ये शास्त्र से सर्वथा अनुचित है महाभारत में लिखा है जिस घर में कुत्ता होता है महाराज उस घर में देवता पूजा स्वीकार नहीं करते हैं पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते और एक आपको विशेष बात बतावें श्री गोलोकधाम वाले महाराज जी पूरे विश्व में जाते हैं पर जिसके घर में कुत्ता पला होता उसके घर में भोजन नहीं करते उसके घर में नहीं जाते तो महाराज कुत्ता एक कहावत है कुत्ता मारे सो कुत्ता और कुत्ता पाले सो कुत्ता कुत्ता मारे सो कुत्ता कुत्ता मारेगा तो फिर कुत्ता बन खुद कुत्ता बनकर खुद पिटना पड़ेगा इसलिए कुत्ते को मारो भी मत और कुत्ता पाले सो कुत्ता कुत्ते में आ सकती होगी मृग पाल लिया जड़ भर जी भरत जी ने और मृग में आ सकती होने से मृग शरीर हो गया तो कुत्ते में ममता होगी तो कुत्ते के शरीर में जाना पड़ेगा इसलिए कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता कुत्ते को टुकड़ा जरूर देना चाहिए पर घर में पालन नहीं करना चाहिए हमारे पूज खाक चौपाले महाराज जी रात को तो तो आवाज करके कुत्तों को टुकड़ा देते और महाराज रात्रि को स्थान का गेट बंद होने के बाद हिम्मत है जो खाक चौक के सामने से कोई निकल जाए माई का लाल कुत्ता भीतर घुसते नहीं थे पर जो टुकड़ा दिया जाता था पूरी रात वो द्वार पर बैठकर सुरक्षा करते थे और महाराज जी कभी ताला वाला नहीं लगाते कहते बस लटका दो गेट चौकीदार बैठे हैं इसलिए घर में भीतर मत घुसने दो कुत्ते को बाहर टुकड़ा दो वो इतना स्वामी भक्त है कि टुकड़े की बजाएगा भीतर नहीं जाएगा लेकिन महाराज लोग घर में बिस्तर पर सुलाते हैं वह मुंह चाटता है जाने क्या क्या करता भगवान जाने कुत्ता पालने वाले लोग जाने अपने उससे कोई प्रयोजन नहीं है तो इसलिए कुत्ते को साथ ले जाने की कोशिश मत करो बोले कुछ भी हो मैं इसका त्याग नहीं करूंगा तो बस कुत्ता अंतर्धान हो गया साक्षात भगवान धर्म प्रकट हो गए बोलो धर्म भगवान की बोले धर्म के लक्षणों में प्रधान लक्षण है दया और तुम्हारे चित्त में दया है इसलिए तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो सबसे श्रेष्ठ धर्मात्मा हो अब तुम चलो स्वर्ग में चलो वहां गए तो युधिष्ठिर को वहां बीच में नरक का भी दृश्य दिखाई पड़ा और अपने भाई करुण क्रंदन कर रहे हैं ये भी दिखाई पड़ा तो बड़े दुखी हो गए कैसा क्यों हुआ तो ये भी कहा जाता है कि आपने आधा झूठ बोला था इसलिए नरक आपको देखना पड़ा और आपकी पवित्र वायु से नारकी जीवों का कल्याण हो गया इन जीवों का भी कल्याण कराना था इसलिए आपको नरक के मार्ग से लाया गया एक बात और सुन लें बहुत ध्यान से सुने इंद्र ने कहा जो राजा बन जाता है उसे नरक जाना ही पड़ता है नियम है इस नियम के कारण आपको लाया गया अब राजा बनने वाले लोग समझ लें कि इतना रिजर्वेशन तो पक्का है युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को भी नरक जाना पड़ा तो जो देश की संपत्ति लूटकर विदेश में जमा कर रहे हैं उनके लिए तो लगता है कोई स्वतंत्र नरक बनाया जाएगा तो महाराज इनको सबको नरक होता है इस प्रकार के जो देश के देश में रहकर देश से द्रोह करने वाले लोग हैं इसके बाद युधिष्ठिर ने वहा मानुष्य भाव का त्याग किया है सबसे मिलकर युधिष्ठिर प्रसन्न हुए हैं और आज भी वे ही युधिष्ठिर धर्मराज यमराज के रूप में शासन कर रहे हैं प्रातःकाल उठकर के धर्मराज का नाम लेने से धर्म बढ़ता है धर्मो विवर्धत युद्ध स्थिर की न पापम प्रणश्यति ब्रकोदर की नाम लेने से पाप नष्ट होता है शत्रुजय कीर्तनेना अर्जुन का नाम लेने से शत्रुओं का नाश होता है और नकुल सहदेव का नाम लेने से शरीर में रोग नहीं होते हैं अब महाभारत का अत्यंत दो तीन मिनट में केवल महात्म का एक श्लोक एक दो श्लोक कहकर के और हम विराम करेंगे महाभारत का अखिल भाग हरिवंश है इसमें विस्तार से भगवान की लीला और यदुवंश का वर्णन है और जैमिनी अश्वमेध पर्व भी है जिसमें भक्त चंद्रहा चंद्रहास आदि की कथा है किंतु यहाँ हरिवंश वो परिशिष्ट भाग है यहाँ महाभारत ग्रंथ पूर्ण हो जाता है महाभारत से संबद्ध कथाएं होने के कारण इन्हें महाभारत का भाग माना गया है ग्रंथ तो यहां भगवत कृपा से व्यास जी की कृपा से यह ग्रंथ पूर्ण हुआ महाभारत ग्रंथ जो श्रवण करता है कहते महाराज उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि यह महाभारत भी सबसे पहले व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया था सुखदेव जी भागवत के आचार्य तो है ही है महाभारत के अनुसार महाभारत के आचार्य भी सुखदेव जी है सुखदेव जी को यह प्रदान किया हर्षस्तान सहस्राणी भयस्थान स्थानी च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम ऊर्ध बाहु विरोम्य नहीं कश्चित धर्मा धर्म आदर्थ काम न सिभ्य उपसंहार में व्या कह रहे हैं मैं अपनी भुजाए उठाकर के कहता हूं धर्म से ही अर्थ और धर्म से ही कामना की पूर्ति होती है फिर तुम लोग धर्म को त्याग कर अर्थ और काम के पीछे क्यों पड़े हो यदि अर्थ और काम की पूर्ति करना चाहते हो तो तुम्हें धर्म का पालन करना चाहिए बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं नजातु न जा तु कामान भयान्न लोभा जीवित सुख दुखे जीवो नित्यो हेतु कहते हैं कामना से भय से लोभ से प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए धर्म नित्य है जिस शरीर को सुख दुख प्राप्त होते हैं वह अनित्य है इसलिए अनित्य शरीर की उपेक्षा करके भी नित्य धर्म का पालन करना चाहिए इस कहावत का खंडन हो गया काया काया काया रखे धर्म। तक को को रखोगे? इसलिए रखना चाहिए क्योंकि उससे धर्माचरण होता है अब लोग कहावत का अर्थ लगाते काया रखे धर्म बस फिर न सवेरे उठेंगे ना नहाएंगे ना भजन बोले काया राखे धर्म काया को कब तक रखोगे महाभारत ग्रंथ सौन गायों के श्रृंगों में सोना मढ़ा करके प्रतिदिन जो प्रदान करे अपने जीवन भर उसका जो पुण्य है वह केवल महाभारत कथा श्रवण का, का पुण्य है इतना बड़ा पुण्य है महाराज महाभारत कथा श्रवण का, का। इसमें किस किस समय पर क्या क्या करना चाहिए यह भी वर्णन है इसकी सारी विधि का निर्वाह पाठ में हुआ है विधि पूर्वक संपूर्ण महाभारत का हरिवंश और जैविनी अस्मिद के सहित यहाँ पारायण किया गया किस पर्व पर क्या दान करना चाहिए ब्राह्मणों को क्या खिलाना चाहिए उस विधि का भी निर्वाह हुआ है एक हजार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए बहुत अच्छा कीमती कम्बल और बढ़िया दक्षिणा देकर एक ब्राह्मणों को भी यहाँ तृप्त किया गया है सबको संतुष्ट किया एक एक ब्राह्मण से पूछा गया आप पूर्ण संतुष्ट हैं कि नहीं सब ब्राह्मणों ने प्रसन्नता व्यक्त की है भगवान की दया से यह अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हुआ है श्रोता का लक्षण भी है वक्ता का लक्षण भी है और इसके बाद महाराज जी कहते हैं महाभारत की पोथी जिसके घर में है उसकी हथेली पर विजय है भारतम भवने यस्या तस्य हस्त गतो जया उसके हाथ में विजय है संपूर्ण उसके पाप नष्ट हो जाते हैं अठारह पुराणों को सुनने का जो फल है और महाभारत को सुनने का जो फल है वो समान है महाराज इतनी बड़ी महिमा महाभारत की है महाभारत पृथ्वी गौ सरस्वती ब्राह्मण और श्री कृष्ण इनका आश्रय लेने वाला दुख नहीं पाता है भूमिदान के समान कोई भू दान नहीं है इसलिए भूमिदान और गोदान महाभारत में अवश्य करना चाहिए और लिखा है सर्व पाप पापर्मुक्तो वैष्णव पदमापनुयाद संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है और जो महाभारत कथा श्रवण करता है वह अपने पितरों की ग्यारह दस पीढ़ी दस पीढ़ी अपनी दस पीढ़ी अपने पत्नी की और एक अपने आगे की इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार कर देता है ऐसी महाराज इसकी महिमा है इक्कीस पीढ़ी नहीं ग्यारह पीढ़ी अपने सहित पूर्व की दस पीढ़ियों का उद्धार कर देता है ग्यारह पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और होम आदि भी किया जाता है यहाँ गायत्री यज्ञ हुआ होम भी हुआ विष्णु सहस्त्र गीता से आहुति आदि भी प्रदान की गई है भगवान की कृपा से यह दिव्य महोत्सव पूर्ण हुआ भगवान व्यास की वाणी भगवान के चरणों में अर्पित है और बारम्बार एक ही प्रार्थना है कि आप इस एक मास की कथा को सुनकर के गौ ब्राह्मण और संतों का सदा आदर करें माता पिता का आदर करें गोवृत्ति होना और आपको न्योता है दीनबंधु दास जी ने आपको दिया जड़खोर महोत्सव का भी निमंत्रण है तिथि आपको बताई जा चुकी है और सूर्य श्याम गोशाला के महोत्सव का भी निमंत्रण है और श्री धाम वाले महाराज जी के समायोज में जो पथमेड़ा गोधाम में इस बार महोत्सव हो रहा गर्ग संगीता की कथा है उसमें भी आप सबका सादर निमंत्रण है अब हम महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं महाराज जी कृपापूर्वक अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें जय गो माता जय गोपाल हम आप सब परम पूज्य हरे नौ वाले के वाले लाभ लेंगे अभी इसके पूर्व एक सूचना आपको दे दें हमारे देश में गौ रक्षा के लिए अनेक महापुरुषों ने प्रयास किया उसी गौभक्ति की श्रृंखला में एक ऐसे महान गौभक्त हुए हैं जिन्होंने कसाईयों को कसाईयों से गौ माता को मुक्त कराया अनेक कतलखाने बंद कराए और वह उन महापुरुष को लोगों ने पकड़ा और कहीं बाहर भी ले गए लाहौर की जेल में रखा गया उनको फांसी दी गई लेकिन उनका पता नहीं चल पाया था कब उनको फांसी देगी अभी कुछ समय पूर्व उसका पता चला है तो उन महापुरुष के स्मरण में उनकी श्रद्धांजलि सभा कहें या पर उनका जो फांसी दिया गया था उस समय एक निश्चित हुआ है लोगों को पता चला वो महोत्सव मनाया जा रहा है हमारे सतीश जी जो गौरक्षा दल के छह बहुत बड़ी मात्रा में गौ माता की सेवा कर रहे हैं इनके भी कई गौरक्षक दल के लोग गौ माता की सेवा करते करते वह भी कहें वीर गति को प्राप्त हो गए उन सबको शांति मिले उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई है आप सबसे निवेदन है विशाल गौभक्त बलिदान दिवस है रविवार 27 जुलाई 2014 प्रातः दस बजे से ये जिंद में होगा जो भी महापुरुष जाएं वहाँ पहुँचें क्योंकि इतने गौभक्तों ने बलिदान दिया है आप अधिक लोग पहुँचेंगे तो उनके परिवार वालों को एक सांत्वना मिलेगी इतने लोग हमारे पीछे हैं अब हम आप सब कुछ महाराज श्री की बाणी का लाभ लेंगे जय श्री कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने परणतक्लशनाश गोविंदय नमो नम श्रीराधस्वरूं कृष्ण राधास्वू कलात्मकुंजस्थ गुरु सदा भजे सुदर्शन महाज्वालाकोटिूर्यसम्रभ अज्ञानीरांधा विष्णोर्माग प्रदर्शय वंदे महापुरषते चरणारविंद वंदे भज श्री कृष्ण कृष्ण वंदे भज श्री कृष्ण कृष्ण वंदे राधा कृष्ण कृष्ण वंदे धा कृष्ण कृष्ण वंदे परमपाल वे परम कृपाल कृष्ण वंदे दीन दयालम कृष्ण वंदे दीन दयालम राम वंदे भज श्री राम वंदे भज श्री राम राम वंदे सीता राम राम वंदे म वे हनुमत राम वे हनुमत राम कृष्ण वंदे सर्वुख हरण कृष्ण वंदेदुख हरण कृष्ण वंदेसुखकरण कृष्ण वंदे सर्वसुखकरण कृष्ण वंदे प्राण अधारम कृष्ण वंदे प्राण अधारम वंदे प्राण अधार मों वे प्राणेधारम कृष्ण वंदे भक्त प्रतिपालम कृष्ण वंदे भक्त प्रतिपालम वे भक्त प्रतिपालम दे भक्त प्रतिपालम प्राणाधार प्राणेश्वर अखिल ब्रह्मांड नियंता श्रीवृंदावन बिहारी गोलोक बिहारी प्रभु के चरणों में अहर प्रणाम सुदर्शन चक्रावतार जगदगुरु भगवान श्री आचार्य जगदगुरु भगवान श्री शंकराचार्य जगद भगवान श्री शंकराचार्य एवं समस्त आचार्य गुरुजन जगद भगवान श्री रामानंदाचार्य सभी रसिक सिद्ध संतों को नमन करते हुए इस परम पवित्र अनुष्ठान जो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य गुणानुवाद और भीष्म के परम पवित्र ठाकुर जी में समर्पित स्थिति की जो सुंदर व्याख्या हमारे समस्त वैष्णव जगत के संत शिरोमणि मलुकपीठ वाले महाराज जी गुणानुवाद और अपनी वैदुष्यपूर्ण प्रवचन के माध्यम से हम सब लोगों को ज्ञान गंगा में भक्ति युक्त इस पवित्र स्थिति में आनंद विभोर कर रहे थे हमारे वाराणसी में रहते हुए अत्यंत निकट रहते हुए अध्ययन में रत हमारे सहपाठी रेवा पीठ के महाराज जी एवं सभी संत जन गुरुथल्य बुजुर्ग संत महापुरुष सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए एवं पलसाणा श्री गोपाल जी के मंदिर के महन जी श्री मनोहर शरण जी महाराज एवं जगन्नाथपुरी के हमारे संत क्या नाम है शुद्धानंद जी महाराज शुद्धानंद जी महाराज जो हम लोग नर्मदा यात्रा में बड़े आनंद की अनुभूति करते रहे और महाराज जी ने कहा आत्म नाम नाम अपने पुत्र का नाम गुरु का नाम अपने शिष्य का नाम और पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए पर जैसे कल हम हमारे अयोध्या के बैष्टव संत अखाड़े के महंतजन नाम ले रहे थे ऐसे ही इस यज्ञ के आयोजक शर्मा परिवार और मैं तो कहूंगा हमारे प्रिया जी की जो नक्श सिखा नासिका में क्या धारण किया जाता है सुहागिन माताएं क्या धारण करती हैं उसको कहते हैं नथ तो शर्मा जी का नाम ही नथमल शर्मा जी है ऐसे नथमल शर्मा जी ने आप और हम सब लोगों को बाहर इतनी गर्मी है बिल्कुल दिन के समय में एकदम गर्मी है पर ठाकुर जी की कथा महाराज जी के माध्यम से इतने सत्संग की जो सुधा की वृष्टि करवाई है ये भक्ति रस गंगा और ये भक्ति वातावरण युक्त संतों का एक साथ इतने संतों का दर्शन होना ये लोहारगढ़ जो यहाँ की पवित्र भूमि है यहाँ तीर्थस्थली है हमारे मनोहर सरणजी महन जी कह रहे थे यहाँ पर जल जहाँ पर लोहा गल गया था पांडवों का इस पवित्र स्थली में जो कुंभ का आयोजन किया है ऐसे नत्फल परिवार को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और आप सभी भक्त समुदायों को साधुवाद कल संत जनों ने बहुत अच्छे अच्छे अपने भाव उद्गार दिए बस मेरा एक ही कहना है कि आप लोगों ने महाभारत के माध्यम से महाभारत का प्राण अभी अभी भगवान श्री कृष्ण की मुखारविंद से निकली हुई गीता का दिव्य ज्ञान श्रवण किया रामायण का प्राण सुंदर कांड है और वेदानाम साम वेदोस्मी ठाकुर जी ने स्वयं कहा कि वेदों में सामवेद में हूं तो प्रभु के प्रेमियों हम सब लोग सनातनिष्ठ हैं और ठाकुर जी के कृपा पात्र सभी भक्तजन वैष्णव समुदाय यहाँ पर बैठे हैं आप लोग वैष्णव जंतु तेने कहिए जो पीर पराई आई जाने रे ये बड़ी सुंदर भाव संभवतः नरसिंह मेहता जी का है जी। तो हम सब लोग परम वैष्णव है यहाँ पर गौ माता के प्रति महाराज जी का कितना लगाव है पथभेड़ा वाले महाराज जी का कितना भाव है और हम जितने भी यहां संत सब भक्त बैठे हैं हमारी गौ माता पूज्य है इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है हम लोग बचपन से गौग्रास गौ पूजन करते आए हैं इसलिए मेरा निवेदन यही है कि जितने संत महंत हैं जितने हमारे भगवत भक्त हैं आस्था के माध्यम से संस्कार के माध्यम से ये दो चैनल बड़े ही हमारे देश में काम कर रहे हैं हमारी सनातन संस्कृति का विद्वानों के भागवत विद्वानों के कथा प्रवचन योग अनेक प्रकार के धार्मिक वस्तुओं को धार्मिक भोजियों को परोस करके हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं मेरा निवेदन है कि इस समय जैसे महाराज जी ने कहा हमारे देश की केंद्र सरकार बड़ी अनुकूल स्थिति में है इस समय नासिक कुंभ से पहले हम सभी सभी संप्रदाय के संत भले दसरामी संत हो शंकराचार्यव संत हो वैष्णव संत हैं हम रामानंदी हैं निमार्गी हैं बल्लभ कुल के हैं चैतन्य महाप्रभु के अन्यायी हैं हम सभी कृष्णम बंदे जगतगुरुम, हम सभी उस श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं भगवान श्री राम के कृपा पात्र हैं शंकरम शंकराचार्य केदम वाद्रायनम उस शंकराचार्य के कृपा पात्र हैं हम सब लोगों का एक ही मत है एक ही भावना है कि आने वाली जो नासिक की कुंभ की जो डुबकी लगे उस समय हम लोग गौ माता की जय कहते हुए डुबकी लगाते हुए ये हमें सुनने को मिले और कार्यान्वित रूप में मिले कि हमारे देश में गौ हत्या बंद हो गई ये भावना के साथ यदि हम कुंभ मेला मनाएंगे तो हमारा कुंभ मेला और हमारे बड़े बड़े हौदों में बैठना चांदी के रथ पर बैठ करके जाना छत्र चवर पर चल करके जाना हमारे संतों का सार्थक होगा ये मेरी भावना है मैं यदि अनुचित बोल गया हूं संत समाज हमारी धृष्टता पर क्षमा करें पर हमारी भावना है यदि हम सभी संत शरदर्शन क्या स्मार्थ क्या वैष्णव क्या सभी भारत के व्यवसायिक वर्ग इंट समय व्यापारिक वर्ग यदि हिंदू समुदाय एक हो जाए तो हमें इस सरकार से और हमारे भारतीय संस्कृति के मानने वाले करोड़ों हिंदू अरबों हिंदुओं की भावना के साथ बाहर के देश के लोग भी इस बात का समर्थन करें कि हमारे देश में गौ बंद हो इस भावना की हम रखते हैं कि साकार रूप हो यही मेरा संदेश है मैं श्री राधा गोरु बिहारी से कामना करता हूं कि हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी ये अति पूर्ण, बड़ी रहनी सहनी बड़ी परम पवित्र संत हैं। ये सभी संप्रदायों से पूज्य और एक ही संप्रदाय है प्रभु प्रेम संप्रदाय भगवान नाम भक्ति देने वाले संप्रदाय इन सब संप्रदायों से उठ करके हमारा एक संप्रदाय है कि हम सनातनी हम देश के लिए समर्पित होने वाले सभी भक्त हैं यही प्रार्थना करते हुए सभी हमारे सभी धर्माचार्यों को शंकराचार्यों को वैष्णमाचार्यों को रसिक संतों को प्रणाम करते हुए मैं यही संतों से मंगल कामना करता हूं कि महाराज जी की वाणी में ऐसी मधुरता आजीवन पर्यंत बनी रहे और हमें विविध अठारह पुराण सभी शास्त्र उन सभी जो है न महा भागवत आदियों का जो मर्म है नए नए भाव हैं, उनकी यथा स्थिति नए नए भावों के साथ में हमें सत्संग की श्रवण और भक्ति लाभ करने का सौभाग्य निरंतर प्राप्त होता रहे इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों को साधुवाद है हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ठाकुर जी ने नर्मदा यात्रा के समय परिक्रमा के समय जब पथवेड़ा वाले महाराज जी मलुकपीठ वाले महाराज जी और कुछ और संत थे गोरेलाल जी वाले महाराज जी हम सर्व चारों गोते लगा रहे थे वहीं पर यह भाव हुआ कि गर्ग संगीता की कथा जहां पर गो महिमा है वो गोपाष्टमी के समय इस बार नंदक ग्राम पथमेड़ा गौधाम में हो और उसी संकल्प के अनुसार ये कार्यक्रम बना ये गोलोक परिवार के तरफ से कथा तो है ही पर आप सभी गौभक्त परिवार के तरफ से आयोजन है इस समय केवल गोलोक परिवार का नाम नहीं है मैं जानता हूं कि हमारे झुंझुरु मंदिर के प्रधान ट्रस्टी रुपया परिवार नरेश पर में माता का अभिषेक दुग्ध के द्वारा होता नहीं था मैंने निवेदन किया कि यहां देसी गाय आए दो साल पहले हम गए और वहां से गऊशाला से गौ लेकर के आए और इस समय वहां पर संभवतः 20-25 गौ माताएं हैं और सुबह रोज झुंझुनू वाली माता का अभिषेक होता है इसी प्रकार से, से दी आप और हम लोग भी एक एक मुट्ठी गौग्रास का जो सक्षम है गौग्रास निकालें अन्यथा जो किसान वर्ग हैं वो देसी गौ माता की सेवा करें यही महाराज जी का संदेश है यही पतिवेड़ा वाले महाराज जी का संदेश है हमारा भी यही संदेश है इन्हीं शब्दों के साथ हमारे रेवा पीठ के महाराज जी जो बड़े ही विद्वान है और हमारे परम मित्र हैं हम लोग साथ में बनारस में पड़े हैं उन्होंने बहुत सुंदर में 13 करोड़ ना, राम नाम की यहां पर बहुत सुंदर यज्ञ हुआ उसका भी विमोचन महाराज श्री और सभी संत लोग मिलकर के कर रहे हैं हा तो ये मंजूश्री इसका विमोचन हो रहा है और आप लोगों को सभी को प्राप्य होगा इसके द्वारा आप लोगों को बहुत कुछ आ, सामग्री हमारे सनातन संस्कृति की प्राप्त होगी आप इसको अवश्य अध्ययन करें संभवतः बाहर रखा गया है कि आप लोग प्राप्त करके जाएं बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री गौ माता की भारत माता की गंगा मैया की हर हर महा जय जय श्री राम श्री श्री पार्वती वे आज हम सब लोग श्री महाभारत की के उपाख्यान के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र क्या ओ। सुखी सर्वे संतु निरामया, सर्वे संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत